हम धनवान हुए इसमें भी हमारा कोई पूर्व पुण्य है और हम धनहीन हैं, दरिद्र हैं इसमें हमारा कोई भयंकर पूर्वकृत पाप ही है तो किस पाप के कारण मनुष्य दरिद्र होता है ये बात नारजी युविष्ठ को बता रहे हैं और पुलस्जी पितामह भीष्म को बता रहे हैं इतना बढ़िया श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है दरिद्र कौन होता है अनुपोष्य तीर्थान्य नम्य अदत्वा कांचनम गास् दरिद्रो नाम जायते जो तीर्थों में जाकर तीन दिन तक उपवास नहीं करता तीर्थ यात्रा नहीं करता और तीर्थों में जाकर तीन दिन तक उपवास नहीं करता तीर्थ में जाकर तप अवश्य करना चाहिए उपवास अवश्य करना चाहिए पहले बिना चाहे भी उपवास जैसे हो जाते थे क्योंकि तीर्थों में ऋषियों के संतों के आश्रम होते थे उनमें भौतिकता का ले नहीं होता था अपने आप को चटाई पर सोना पड़ेगा नदी में स्नान करना पड़ेगा रूखा सूखा फलाहार अन्नाहार जो एक बार मिल जाएगा वो खाना पड़ेगा दूध पी लिया छाछ पी लिया तो अपने आप व्रत हो जाता था और अब तीर्थों में लोग जाते हैं मठ मंदिर आश्रमों में नहीं रुकते हैं क्योंकि वहां उनकी वासना जो सुख भोग की वासना है वो वहां पूर्ण नहीं होती है तो तीर्थों में भी बड़े बड़े होटल खुल गए हैं वहां सारी सुविधाएं हैं बुकिंग हो जाती है और वहां चले जाते हैं और वहां जाकर के कई बार तो जो नहीं खाना चाहिए वो वह भी वहां जाकर खा लेते हैं जो नहीं पीना चाहिए वह पी लेते हैं और जो नहीं करना चाहिए वह कर लेते हैं और फिर कहते हम तो सब तीर्थों में हुआ क्या लाभ मिला आपको लाभ कुछ नहीं मिला वहाँ से असदभाव और अश्रद्धा लेकर के आए इसलिए तीर्थ में जावे बहुत ध्यान से सुने तीर्थ में जावे तो सुख सुविधा की इच्छा का त्याग अपने घर से ही करके चले हो सके तो किसी पवित्र आश्रम में किसी महान कोई सदाचारी संत हो उनकी सन्निधि में रह करके और जितना समय तीर्थवास का है भजन में सत्संग में जीवन वहां जाकर व्यतीत करे तो तीर्थ का फल मिलेगा अन्यथा तीर्थ का फल नहीं मिलता तो जो तीर्थ यात्रा नहीं करता तीर्थों में जाकर तीन दिन तक विधि पूर्वक उपवास नहीं करता जो स्वर्ण दान नहीं करता और जो गोदान नहीं करता है उसे दर, उसको दरिद्र होना पड़ता है इसलिए भैया गोदान जरूर करो अपने अपने जीवन में गोदान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा स्वर्ण दान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा और भूमिदान नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा और तीर्थों में उपवास नहीं करोगे तो भी दरिद्र होना पड़ेगा गोदान की विशेष महिमा महाभारत में इसलिए आई है कि दक्षिणा के रूप में ब्रह्मा जी ने तीन चीजों को निश्चित किया गाय स्वर्ण और भूमि ये तीन को ही दक्षिणा के रूप में निश्चित किया ब्रह्मा जी ने शास्त्र में यही विधि है तो गोदान के संपूर्ण फल की प्राप्ति तब होती है जब गोदान के साथ गोष्ठ का दान किया जाए केवल गाय दान न किया जाए गोशाला बनाकर उसमें गाय दी जाए साल भर का दाना चारा उसमें रखा जाए और नित्य वह गाय विचर सके इसके उसको हरा चारा मिल सके इसके लिए थोड़ा सा खेत उसके लिए दिया जाए तो गोदान के साथ भूमिदान गोशाला बनेगी तो भी भूमि चाहिए गाय चरेगी तो भी भूमि चाहिए और स्वर्ण संगमयी उसके अंक भाग पर स्वर्ण लगा करके तो गोदान के साथ स्वर्णदान और भूमि दान अपने आप हो जाता है इसलिए गोदान को संपूर्ण दान कहा गया क्योंकि उसके साथ भूमि दान और स्वर्णदान अपने आप जुड़ा हुआ है तो इसलिए तीन काम जरूर करें यदि दरिद्र न होना चाहे तो इस जन्म में और कोई अगला जन्म होवे तो एक तो तीर्थ यात्रा अवश्य करें तीर्थों में जाकर उपवास करें और दूसरा स्वर्ण दान करें तीसरा गोदान करे भूमिदान करें ये इतना कार्य कोई करे तो वह कभी दरिद्र होगा नहीं हमने महापुरुषों को देखा है महाराज जी हमारे पुदीशी खाचोक वाले महाराज जी अनंत श्री सम्पन्न सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा श्री देवदास जी महाराज हमें खूब स्मरण है अभी जो नासिक का कुंभ आने वाला है इसके पिछले जो नासिक का कुंभ था उससे बारह साल पहले जो नासिक का कुंभ था सन का मुझे स्मरण नहीं है तो हम महाराज जी के साथ नासिक गए करीब तो करीब चौबीस पच्चीस वर्ष हो जाने वाला है महाराज जी की आयु सौ वर्ष से ऊपर थी 110 की ठीक एक सौ की तो भगवान जाने लेकिन इतना बिल्कुल सत्य है कि सौ से भी बहुत ऊपर थे और महाराज जी जब वहां पहुंचे तो पहुंचते ही महाराज जी ने कहा दास का नाम लेकर अमुक दास हा महाराज देखो किसी के सामने यह मत बोलना महाराज खाद भोजन वोजन सब छोड़ दिए फलाहार में फलाहारी करते थे किसी के सामने मत बोलना मैं जीवन में अकेला रह रहा हूं तुमको अपने साथ रखा है प्रचार मत करना यहां की बात उधर मत कहना तुम्हारी केवल इतनी सेवा है मैं ढाई बजे सीताराम बोल दूंगा सीताराम सुनते ही उठ जाना उठ के स्नान कर लेना स्नान करके हमारा कमंडल लेके गोदावरी जाना और गोदावरी से जल लेके आना यहाँ तपोवन है राम जी ने तप किया है कुंभ में तप के लिए ही जाना होता है तो मैं न, जितने दिन यहाँ रहूंगा उतने दिन तप करूंगा किसी को कहना नहीं मैं केवल गोदावरी का जल पी करके रहूंगा हमें कहा ठीक है महाराज ठीक ढाई बजे महाराज जी बोलते राम राजा दुख भंजन सकल पूरण काम गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल भजन भजना भजनारायण भजनारायण उनकी आवाज सुन के हम जग जाते प्रणाम करते डाकौर खालसे में वहीं स्नान ध्यान करके और कमंडल लेके दौड़ के, के गोदावरी जाते स्नान करते स्नान करके वहीं संध्या आदि करके और फिर कमंडल ले लेकर के जल लेके आ जाते तो महाराज जी उसी जल से प्रोक्षण कर लेते थोड़ा स्नान कर लेते और फिर वो बैठ जाते उसकी मिट्टी बैठ जाती जल की और उसी जल को कोई फिटकरी भी नहीं घुमाते कहते तीर का जल है और बीच बीच में एक घूट दो घूट पिलिया करते बस नौ दिन तक वे केवल जल पर रहे इस आयु में और फलाहारी साग बन के रोज आता था नहीं तो लोग कहेंगे कुछ खा नहीं रहे तो पर्दा लगा रहता था उस साग को सिर से लगा के हमसे कहते खा थोड़ा सा साग रहता था हम पा जाते हमसे बोलते देखो बच्चा यहाँ ब्यारू नहीं करना और बालभोग भी मत करना साग तुमको मिल जाता है पंगत में जाना दो रोटी से ज्यादा मत खाना तो तुम्हारी भी तपस्या हो जाए। भूख खूब लगती थी और महाराज जी ने आज्ञा कर दी तो दो रोटी से ज्यादा नहीं खाते एक दिन तो एक रसोईया जी बड़े नाराज हो गए बोले महाराज आप तो बूढ़े हो आपको भूख नहीं लगती इनके लिए हर रोज क्यों कहते कि दो रोटी से ज्यादा मत खाना तो बच्चे को भरपेट खाना चाहिए नहीं नहीं अन्न का कोठा भर जाएगा तो भजन नहीं बनेगा जाओ नौ दिन तक केवल पानी पर रहे इसलिए तीर्थ में जाकर व्रत करे उपवास करे तभी उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है देखिए जो दान नहीं करता है वह दरिद्र होता है आज हमें जो कुछ मिला है हमने पूर्व जन्म में जो कुछ दान किया था दिया था किसी सत्पात्र को उसी का उसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में हमें मिला है तो यदि आज भी हम किसी सुपात्र को देंगे तो अगले जन्म में भी हमें प्राप्त होगा यदि पुनर्जन्म न होने को हुआ भगवान की कृपा हो गई ऐसी भक्ति ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया कि हमारा आवागमन का चक्र छूट गया तब भी संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने से क्या लाभ किसी सुपात्र में उस वस्तु का विनियोग करो दान करो और यदि लौट के आना है तो भी दान करो क्योंकि जो दोगे वो दूसरे जन्म में मिल जाएगी मुक्त तो होना है तो भी दो और फिर से आना है तो भी दो दो देना सीखो लेने में संकोच करो किन्तु देने में प्रसन्नता रखो देने में उदारता करो हम देते नहीं हैं, हम लेते हैं हम देते नहीं है क्रिया देने की होती है लेकिन कई गुना होकर वह हमें प्राप्त होता है तो वह देना देना नहीं वह लेने के जैसा है देना भी लेना ही है सत्पात्र को दिया हुआ दान वो कितना बढ़ता है बोले तूड़े नई कशरा करे न संधान नतम सापे भूत सहस्र लक्ष्य गोटिस् कोटिर्वधे अंते सीता पते क्षोभिताक्रम से महिमा सत पात्र दान यथा राम जी के तरकस में एक बाण जब हाथ से छूते हैं एक बाण को तो दस हो जाते हैं करेण दसधा और जैसे ही धनुष पर रखते हैं तो वो सौ हो जाते हैं अब खींचने लग जाते हैं संधान काले शतम चापे भूत सहस्त्र। ही सहस्त्र एक हजार हो जाते हैं और जब प्रत्यंचा से छूटते हैं तो लक्ष्य गमन है, एक लाख हो जाते हैं और जब शत्रु के निकट पहुंचते हैं तो कोटिश्च कोटिरवधे करोड़ों करोड़ हो जाते हैं अंत में अर्व निखरव हो जाते हैं अब फिर एक होकर सर्कस में आ जाते हैं तो जैसे रामजी का बाण बढ़ता ही चला जाता है ऐसे ही सत्पात्र को दिए हुए दान का पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है अब तत्पात्र कौन है सत्पात्र कौन है वेदज्ञ सदाचारी जितेंद्रिय ब्राह्मण वही दान का सत्पात्र है दरिद्र भी दान का सत्पात्र है जो वस्तु और पदार्थ से हीन है जिसको बहुत आवश्यकता है भूखा अन्न दान का पात्र है क्या सा दान का पात्र है वस्त्रहीन वस्त्र का पात्र है किंतु इन समस्त दान के पात्रों में गाय सर्वोपरि है इसलिए गाय सर्वोपरि है कि अन्य अन्य पात्रों में अपात्रता के दोष भी है लेकिन गाय में किसी भी अंश में अपात्रता का दोष नहीं है वो हर स्थिति में पात्र भूता है पात्र बनी हुई है दान की इसलिए गाय के निमित्त दिया हुआ धन वह सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है शास्त्र के अनुसार हम कोई ऐसा नहीं कि पथमेरा महाराज जी का मुंह देख के बोल रहे हूँ हम किसी का मुंह देख के नहीं बोल रहे हैं महाभारत के पाठ से जो हमें भगवत कृपा से जो समझ में आया है उसको हम बोल रहे हैं गाय की महिमा का जहाँ कथन किया गया है वहाँ समस्त पात्रों में गाय को सबसे श्रेष्ठ पात्र माना गया क्योंकि अश्रद्धा होवे गाय में ऐसा कोई दोष गाय में नहीं है संपूर्ण सृष्टि का हित करने वाली है लेकिन इसके बाद भी गौशालाएं आर्थिक संकट में चल रही हैं, इसके बाद भी गोपालकों के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही है दूर से जो लोग देखते हैं उनको लगता रे भैया बहुत पैसा आ रहा होगा उस गौशाला पे तो हमारे ब्रिज में ही लोग अरे बाबा की क्या कहें महाराज लाखन रूपया आ रहे हैं बड़े बड़े सेठ भाटिया आवे दस दस बीस लाख बीस बीस लाख तो ऐसे ही ले जामे अरे भैया अब हमें कुछ करना पड़ेगा गौशाला खोल लें अच्छी कमाई होए, दाता खूब देंगे यान के नाम पे। यह बात व्यक्ति तभी तक कहता है जब तक गो सेवा से जुड़ा नहीं है जब गो सेवा से जुड़ जाएगा तब उसे प्रवचन करने वाले को भी उन परेशानियों का अनुभव नहीं होता अनुभव उसे होता है जो प्रत्यक्ष रूप से गो सेवा करता है गोरक्षण गो, गो संवर्धन के काम में लगता है उसे उसकी अनुभूति होती है हम सही सही कह रहे हैं जब तक जड़खोर गोधाम महाराज जी की सत्प्रेरणा और सतप्रयास से स्थापित नहीं था तब तक हमें भी परेशानियों का ज्यादा अनुभव नहीं था उसका कारण यह है कि पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी एवं श्री गुरुदेव गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के सत्संकल्प से स्थापित श्री सूर्य श्याम गोशाला उसे वहाँ के ब्रदवासी और आए गए प्रेमी कुशल व्यवस्थापक देवेंद्र जी सब बढ़िया से मिलजुल के संभाले तो उसका ज्यादा कोई भार था नहीं सहज सब काम हो जाता था लेकिन यह स्थल भी बड़ा है क्षेत्र भी बड़ा है और आम जन संपर्क से थोड़ा कटा हुआ है दूर है तो अब बार बार कोई न कोई समस्या रही आती है गौशालाओं पर तो हम विचार करते हैं श्री वृन्दावन बिहारी लाल की श्री अनंत जी महाराज पधरे हैं बात तो अब अनुभव होता है कभी ग्वरिया भाग गए तो कभी ठीक आदमी नहीं मिल रहा है तो कोई चीज बिगड़ गई अनेक समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या हम ये बात कह रहे हैं कि करीब 3500 सौ छत्तीस गोवंश है और निरंतर बढ़ता ही है तो उसमें जब इतनी समस्या का अनुभव होता है बार बार आर्थिक संकट आ जाता है तो आप विचार कीजिए लाख डेढ़ लाख गोवंश जहाँ हो वहां की क्या स्थिति होगी यह बात इसलिए कह रहे हैं कि प्राय गोसे संस्थाएं जो ईमानदारी से गोसेवा में लगी हुई हैं, ऐसी संस्थाएं उनके सामने जन सहयोग की भी जितनी आवश्यकता है उसकी कमी है और धन का भी जितना सहयोग अपेक्षित है उसकी भी कमी ये कमी क्यों आई है ये कमी इसलिए आई है कि लोग यक्ष वित्त बन के बैठे हैं न खुद खा रहे हैं न उसका सत्कर्म में विनियोग कर रहे हैं ऐसे लोगों को भीमसेन वाला विचार प्रस्तुत करना चाहिए जो कल कहा गया तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए गा, गाय सेवा की दान की सम्मान की सबसे श्रेष्ठ पात्र है ऐसा मानकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी भारतवर्ष में पवित्र गोसेवी संस्थाएं हैं बढ़िया से भारतीय देशी गोवंश का संरक्षण संवर्धन करने के महान पुण्य कार्य में लगी हुई हैं उन सभी गोशालाओं का आप दर्शन करें उनसे जुड़ें और वहां जो भी आवश्यकता हो पूर्वक उसकी पूर्ति करें हमारे बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे गोमाता कभी किसी का उधार नहीं रखती है जो देते हैं वह निश्चित ही उसे प्राप्त हो जाता है तो इसलिए दान न करने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है तो सबसे पहले तीर्थों के महात्म्य के वर्णन में सबसे पहले राजस्थान के तीर्थ का वर्णन है कथा भी राजस्थान में हो रही है आप लोगों का मन, मन में आ रहा होगा राजस्थान के किस तीर्थ का वर्णन है तो राजस्थान के पुष्कर जी का वर्णन है सबसे पहले पुष्कर जी का महात्म्य नारजी विश्व को सुना रहे हैं और कुल भीष्मी को सुना रहे हैं नृलोके देवदेवस्य देवस्ती तीर्थम त्रैलोक विस्तृतम पुष्करम नाम विख्यातम महाभागत समाविशे मनुष्यलोक में देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी का तीर्थ पुष्कर है महान भाग्यशाली मनुष्य ही उसमें प्रवेश कर पाता है पुष्कर जी में कितने तीर्थों का निवास है कहते दस कोटि तीर्थानाम तीर्थान महामते सानिध्यम पुष्करे ये शाम प्रसन्ध्यम कुरुनंदन हे कुरूनंदन हे युधिष्ठिर तीनों संध्याओ में दस करोड़ तीर्थ पुष्कर जी में आते हैं दस करोड़ तीर्थों का पुष्कर जी में निवास है बारह आदित्य अष्ट एकादश रुद्र साध्य मरुदगण गंधर्व अप्सरा, ये सब नित्य रूप से पुष्कर जी में विराजमान रहते हैं कहते वहाँ तप करने का अनंत पूर्ण है फल है देवता दैत्य महर्षि दिव्य पुण्य से युक्त हो जाते हैं और महाराज ब्रह्मा जी निरंतर उस तीर्थ में प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं पुष्कर में बड़े बड़े देवता ऋषि तप करके सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं जो वहाँ स्नान करता है पितरों का तर्पण करता है उसे अश्वमोध से दस गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है केवल स्नान और तर्पण करने से पुष्कर में जाकर कम से कम एक वेदज्ञ ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराना चाहिए इससे इस्लोक और परलोक में संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है और महाराज जी ये भी लिखा हुआ है कि पुष्कर जी में जाकर अन्न न खाए तो सबसे बढ़िया है वहाँ कन्द मूल फल शाक दुग्ध आदि का सेवन करें और फिर किसी ब्राह्मण को दान करें तो विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है कहते हैं कि ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो जो तीर्थ यात्रा में जाकर के श्री पुष्कर जी में जाकर के ब्रह्म सरोवर में विधि पूर्वक स्नान करता है वह किसी वर्ण का व्यक्ति हो उसे पुनः किसी भी योनि में जन्म प्राप्त नहीं होता है वह मुक्त हो जाता है ऐसी उसकी महिमा है वो इस प्रकार से पुष्कर जी की कई श्लोकों में महिमा का वर्णन किया है लेकिन हम फिर वर्णन कर रहे हैं फिर दोहरा रहे हैं समय भले ही लग जाए वो की बात कह रहे हैं कि मानस तीर्थ के बिना भूम तीर्थ का सेवन पूर्ण फलदाई नहीं होता तो तीर्थ सेवन में जो सावधानियां पहले बताई गई हैं, उनको करते हुए तीर्थ का सेवन करना चाहिए तब पूरा फल मिलेगा अहम पुष्कर में जाकर गंदगी करावे फिर कहें कि हमको अब पुनर्जन्म नहीं होगा ये नहीं होगा फिर तो कुछ नहीं होगा वहां गंदगी फैलाने पर दोष और लेकर आएंगे प्रसंग वश हम कह रहे हैं इतनी महिमा जिस पुष्कर की है महाभारत में कई श्लोकों में पुष्कर का माहात्म्य वर्णित है और अलग अलग तीर्थों का कई श्लोकों में महात्म है उस पुस्कर की आज अत्यंत दुर्दशा हो रही है विदेशी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां दिखाई पड़ते हैं जिनका आचरण शुद्ध नहीं है जिनका खान पान शुद्ध नहीं है जिनके विचार शुद्ध नहीं हैं, और धन के लोभ में पड़कर पुष्कर के निवासी भी उनसे संपर्क बना लेते हैं और अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों का शिकार हो जाते हैं दुर्व्यसन ही नहीं वे मिले जैसे लोग आकर व्यभिचार करते हैं और उससे भारी वर्ण संकरता फैल रही है बहुत धर्म का सदाचार का नाश हो रहा है ब्राह्मण आदि का भी पतन हो रहा है उनके संपर्क में आने के कारण इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कम से कम वर्तमान शासकों को तो तीर्थों की सुर्दता पर ध्यान देते हुए और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निष्ठापूर्वक तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा का तात्पर्य है कि भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में अखाद्य न मिले मध्यमांस की कोई दुकान न हो अनधिकृत किसी व्यक्ति का प्रवेश न हो ऐसे जो नशाखोर लोग हैं, स्मगलरी करने वाले लोग हैं, उन लोगों की पहचान की जाए और उन्हें दंडित किया जाए क्योंकि ऐसे लोगों को रोकने से ही तीर्थ का तीर्थत्व सुरक्षित होगा और महाराज महाभारत में लिखा है महाभारत में लिखा है इसी प्रकरण में तीर्थ यात्रा पर्व में लिखा है जो राजा तीर्थ के तीर्थत्व की सुरक्षा नहीं कर पाता है वह महान पापता भागी होता है तीर्थ के तीर्थत्व के नाश का दोष राजा को लगता है उसने तीर्थ की सुरक्षा क्यों नहीं की तो राजा का कर्तव्य है वह तीर्थों के तीर्थत्व की रक्षा करें। महाराज जी लिखा है कि सौ वर्ष तक लगातार अग्निहोत्र करें, तप करें और केवल कार्तिक की पूर्णिमा पर जाकर श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म सरोवर में एक बार स्नान कर ले तो सौ वर्ष अग्निहोत्र तप करने का जो पुण्य है वह केवल कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से पुष्कर जी प्राप्त हो जाता है बोलो तीर्थ गुरु पुष्कर की जय दुष्कर्म पुष्करे गंतुम दुष्कर्म पुष्करे तपहा दुष्कर्म पुष्करे दानम बस्तुम चैव सु पुष्कर में जाना दुर्लभ है पुष्कर में तपस्या भी दुर्लभ है पुष्कर में दान का सुयोग प्राप्त हो जाए यह दुर्लभ है और पुष्कर में निवास प्राप्त हो जाए यह भी दुर्लभ है इसलिए श्रद्धा पूर्वक पुष्कर जी की यात्रा करनी चाहिए ये प्रकरण इतना विस्तृत है कि हम यदि क्रमशः कहेंगे तो कई दिन चाहिए इतना विस्तृत प्रकरण है इसलिए कुछ मुख्य मुख्य तीर्थों का स्मरण करते हुए बाकी शेष तीर्थों को हम साष्टांग बंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं नर्मदा जी की बड़ी महिमा है नदियों में नर्मदां तुषमा साध्य नदी त्रैलोक विस्तृत तर्पयत्वा पुत्रीन देवान अग्निस्टोम फलम अग्निष्टोम नाम का यज्ञ केवल नर्मदा जी के स्नान से प्राप्त हो जाता है नर्मदा जी की भी कई श्लोकों में महिमा का वर्णन किया गया है चंबल की महिमा का बड़ा भारी वर्णन किया गया चंबल चरमनवती चंबल नदी ये चंबल नदी ही मध्य प्रदेश में ही निकली है इंदौर के आसपास पास निकली है इसकी उत्पत्ति का प्रसंग भी आगे महाभारत में वर्णित है लिखा है रंजदेव ने यज्ञ किया उस यज्ञ में उन्होंने लिखा तो ऐसा है कि एक खरब गायों का दान किया महाभारत में एक खरब गायों का दान किया उन गायों के दान के पहले उन्हें स्नान कराया जाता है इतना जल कहां से आवे तो फिर देवताओं से प्रार्थना की गई वर्षा के, के जल से उन गोमाताओं ने स्नान किया तो उनके परस्पर एक साथ खड़े होने से उनके पूछ से उनके शरीर से जो जल टपका उनके चर्म से उससे एक नदी प्रकट होगी उसका नाम चरमणवती है उस चंबल नदी में स्नान करने से गोवध का पाप सध्यान हो जाता है कितनी महिमा चंबल नदी की है ये पुराणों के अनुसार गर्भ संहिता के अनुसार चरमणवती यमुना जी की प्रधान सखी यमुना जी की दो सखिया प्रधान हैं, एक वेत्रवती और एक चरमणवती ये दोनों प्रधान सखी हैं, इनकी सहायक नदियाँ हैं दोनों के महात्म्य का वर्णन है चरमणवती समा सा नियतो नियता सना रंति देवाभात अग्निष्टोम फलम लभे इस प्रकार से उसकी बड़ी महिमा है आबू पर्वत की भी बड़ी महिमा का वर्णन है अरबुदाचल की जो यात्रा करता है एक रात वहाँ निवास करता है एक रात्रि निवास से एक हजार गोदान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है अर्बुदाचल का ऐसा महात्मा है और महाराज जी प्रभासक क्षेत्र का भी बड़ा महात्मा का वर्णन है द्वारकापुरी का बड़ा महात्मा है उसमें भी पिंडारक क्षेत्र का बड़ा महात्मा है कहते पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है द्वारिका में गोपी तालाब की बड़ी महिमा है यहाँ शंख चक्र गदा पद्म आदि के चिन्ह वहाँ की मृत्तिका में मुरली और चंद्रिका के चिन्ह आज भी दिखाई पड़ते हैं एक बार महाराज हम गए थे तो वहाँ से तमाम चिन्हों से युक्त गो, गोपी चंदन को खोदकर खुद लाए थे और इतने प्रकार के चिन्ह उसमें स्वाभाविक मिलते है ये विलक्षणता आज भी देखी जाती है सिंधु और सिंधु नदी का जो संगम है समुद्र के साथ उसकी भी महिमा का बड़ा भारी वर्णन है और महाराज रेणु का तीर्थ का वर्णन है भीमा नदी का जो उद्गम है जहाँ भीम शंकर महादेव हैं उनके भी महिमा का वर्णन है वहाँ एक लाख गायों के दान का खुण प्राप्त हो जाता है इतनी बड़ी महिमा उसकी है और श्री के महात्म का वर्णन है कश्मीर के महात्म का बड़ा भारी वर्णन है कहते हैं कि तक्षक नागराज तक्षक का वहां निवास है वितस्ता नदी है संपूर्ण पापों का नाश कश्मीर की यात्रा से हो जाता है कश्मीर वह ऋषियों का क्षेत्र रहा महर्षि कश्यप की तपस्थली रहा आज कश्मीर की भी दुर्दशा सबके सामने है तीर्थों का तीर्थत्व तो नष्ट होता चला जा रहा है और महाराज सरस्वती नदी के महात्म्य का बड़ा भारी वर्णन किया गया है भगवान शिव के अनेक तीर्थों का इस प्रकरण में रुद्रकोटी तीर्थ का वर्णन है और रुद्रकोटी में जो जाकर स्नान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है कुरुक्षेत्र की महिमा कई श्लोकों में वर्णित है कुरुक्षेत्र भी महान तीर्थ है कहते हैं कि हवा से उड़कर कुरुक्षेत्र की धूल आंधी के तूफान बवंडर में उड़कर भी किसी के शरीर पर पड़ जाए तो वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है इतनी वहाँ की रजकी महिमा है मैं कुरुक्षेत्र जाऊँगा मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, ऐसा कहने वाले की भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरुक्षेत्र गमिष्या कुरुक्षेत्र वसा हम यह एवं सततम ब्रू यात्र पाप देखिए हमारे यहाँ मरने की भी जगह खोजनी चाहिए इसलिए युद्ध में भी कैसा धार्मिक विचार था हमारे पूर्वजों का भाई लड़ना है मरना है तो ऐसी जगह में मरो जहाँ मरने से कम से कम सदगति तो हो ये बात राजस्व अष्टमे धैज का फल प्राप्त हो जाता है और कुरुक्षेत्र की सीमा में स्थित अनेक तीर्थों का वर्णन है राम हृदय का वर्णन है परशुराम जी ने जो है पांच कुंड स्थापित किए थे क्षत्रियो के रक्त से और फिर उससे वे अपने पूर्वजों का तर्पण करने लगे महर्षि ऋषि प्रकट हो गए उनके बाबा बोले बेटा ऐसा काम मत करो उनके तप के तेज से वे सब कुंड दिव्य जल से परिपूरित तो हो गए उन कुंडों में भी स्नान का और तर्पण का बड़ा भारी महात्मा है तो यह राम हृदय संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होगा ऐसा वरदान उसे प्राप्त है बिठूर की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है बिठूर ब्रह्मावर्त। हम क्रम से नहीं कह रहे हैं, कहीं कहीं एक एक, एक, एक तीर्थ का नाम यहाँ चिन्ह लगाया है उनको बोल रहे हैं बिठूर बड़ा भारी तीर्थ है वैवस्वत मनु की राजधानी बिठूर ही है धरती का श्रेष्ठ पुरातन नगर विचूर ब्रह्मावर्त विद्री का ध्रुव जी का, का प्राकट्य भी यहीं हुआ और महाराज प्राचीन वरही भी यही के राजा थे बड़ा भारी महात्म है विचूर का प्रियव्रत महाराज भी यहीं के राजा हुए ततो गच्छेक राजेंद्र ब्रह्मवर्तम नरोतम ब्रह्मवर्ते ब्रह्मावर्ते ब्रह्मा स्ना ब्रह्म लोक ऐसा महाराज ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए ऐसा वहाँ का दिव्य महात्म्य है वहाँ के छोटे मोटे अनेक तीर्थों का भी वर्णन है और महाराज सप्तर्षी कुंड सरोवर इनका भी वर्णन है और उड़ीसा के तीर्थों में वैतरणी नदी का बड़ा भारी महात्म का उड़ीसा में ही न वैतरणी नदी लिखा है ततत्र गच्छे तत्र वैतरणी गच्छे नदी पाप प्रणा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली वैतरणी नदी है इस वैतरणी नदी में स्नान करके भगवान शूल पाणी शंकर जी का पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है वैतरणी की महिमा का कई श्लोकों में वर्णन है कहते है की यहाँ स्नान करने वाला सद्य एक हजार गोदान का फल प्राप्त कर लेता है अग्निष्टोम अतिरात्र राजस्व यज्ञ का फल भी प्राप्त करता है ऐसी उसकी महिमा है नैम में एक तीर्थ है मिश्रिख मिश्रिख आजकल लोग उसको मिश्रिक कहते हैं पुराणों में उसे मिश्रक कहा गया दधीसी जी के पास देवता अस्थिया मांगने आए दधीसी जी वही बैठकर तप करते थे दधी का आश्रम था महर्षि दधीसी ने कहा कि हमारे मन में एक इच्छा है कि मैं संपूर्ण धरती के तीर्थों की यात्रा करके आऊं, स्नान करके आऊं। ये हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए फिर आप हड्डियां हमारी ले लेना देवता समझने समझ घबरा गए देवताओं ने विचार किया कि महात्मा कमंडल लेके जायेंगे तीर्थ यात्रा करने एक दो तीर्थ तो है नहीं और कहीं भजन ध्यान में मन लग गया वहीं रह गए तो हम वृत्ताश्र का अत्याचार कब तक सहन करेंगे बोले महाराज आप न जाओ कहीं बोले हम तीर्थ यात्रा कैसे होगी हमारी आप यहीं बिरा सारे भूमंडल के तीर्थों का आवाहन करके हम आपका स्वयं अभिषेक करेंगे तो सारे तीर्थों का आवाहन किया वह मिश्रित तीर्थ में स्थित हुआ और उस मिश्रित तीर्थ के जल से देवताओं ने दधीचि महर्षि का अभिषेक किया भूमंडल के सारे तीर्थ मिश्रक में विराजमान हैं। इसलिए तत् गच्छे त्र मिश्रकम तीर्थम तत्र तीर्थानी राजेन्द्र मिश्रिता महात्मना। कहते हैं व्यासेन न प्रसार दूल द्विजार्थ मिश्रुतम सर्वती सुस स्नाती मिश्र के स्नातियों निस्रक में स्नान करने वाले को सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो, हो जाता है बोलो भक्तवत्सल भगवान की हमारे कुछ गुरुदेव श्री भक्तमाली जी उनका जन्म भी मिश्रक के पास में ही कुरसी गांव में कान्य कुल में कश्यप गोत्रीय त्रिपाठी परिवार में उनका जन्म हुआ था मिश्रिक तीर्थ अपने आप में बड़ा भारी पवित्र तीर्थ है कहते हैं वहां जाने पर ही जाने मात्र से गो सहस्त्र फल की प्राप्ति होती है नैमिषारण्य कावी वर्णन है और नैमिषारण्य में श्री कुंज का वर्णन है जहाँ सरस्वती का निवास है और नैमिस कुंज का वर्णन है नैमिस कुंज क्या है कुंज शब्द कई बार यहाँ आया है कहते ऋषियों ने जहाँ बैठकर कर ऋषियों ने भजन किया वो ऋषि कुंज है नैमिस कुंज है आज भी वहाँ जाने पर कुंज का अनुभव होता है सारस्वत सप्त सारस्वत तीर्थ बहुत श्रेष्ठ तीर्थ है वहाँ जाना चाहिए उसकी बड़ी महिमा है वहाँ मंकण नाम के जो ऋषि हैं, उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी एक समय की बात है महर्षि मंकण यहाँ रह कर तप करते थे तप करते करते सिद्ध हो गए उनके कुशा उखाड़ने से इस दाहिने हथेली में कुछ घाव हो गया तो घाव से रक्त निकलना चाहिए था लेकिन रक्त नहीं निकला बड़ा पवित्र शाक का रस निकलने लग गया तो बड़े चमत्कृत हुए कह रहे, हमारी हथेली से शाख का रस निकल रहा है वो इतने आनंदित हो गए महात्मा तो महात्मा ही रहे, भगवान के नामों का संकीर्तन करके नाचने लग गए इतना नाचे मंकन ऋषि इतना नाचे कि उनके नाचने से सारा ब्रह्मांड नाचने लग गया क्यूँकी वे एकात्म भाव को प्राप्त महात्मा थे वृक्ष नाचने लग गए नदियाँ नाचने लग गई पहाड़ नाचने लग गए देवता नाचने लग गए यक्ष गंधर्व किन्नर सब ब्रह्मांड ही नाचने लग गया अब नाचते नाचते सब परेशान महात्मा का नाचना रुके तो सिंह का नाचना रुके सब देवता भगवान शंकर के पास गए बोले महाराज कोई खड़ा नहीं हो पा रहा सब नाच रहे है सबका मन नाचने का हो रहा सब नाच रहे थे महाराज शंकर जी हंसने लगे बोले मंकन ऋषि के नृत्य का ये प्रभाव है वो खुद तो नाचे उन्होंने सब दुनिया को नचा दिया आप लोग आश्चर्य न करें इस कलिकाल में भी ये कैसे महान सिद्ध संत हुए प्रात स्मरणीय श्री जटिया बाबा ठाकुर श्री विजय गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने संकीर्तन करके पेड़ को नचा दिया था बंगाल में आज भी वह वृक्ष है संकीर्तन करके वृक्ष को नचा दिया था तो इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है महात्माओ का प्रभाव अत्यंत विलक्षण होता है भगवान शंकर भी उनके आगे नाचने लग गए जाकर के शंकर जी ने कहा महात्मन रुकीये तो सही हम कुछ पूछते हैं उसको बताइए आप इतने आनंदित होकर क्यों नाच रहे है अरे बोले क्यों नाच रहे है आपको पता नहीं देखो हमारे हाथ से ऐसा रस चू है भगवान शंकर हंसने लगे भगवान ने अपने अंगुष्ठ से अपनी हथेली का ऐसे ताड़न किया तो भगवान शंकर के कर कमल से भस्म अत्यंत शुभ्र वर्ण की श्वेत भस्म प्रकट होने लग गया भस्म का पहाड़ हो गया तब तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ से शाक निकला हमारे हाथ से भी विभूति निकल रही है अब वो समझ गए कि ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है उन्होंने नाचना बंद किया उनके नाचना बंद करते ही सब सृष्टि फिर स्वस्थ भई सबका नाचना बंद हुआ और इसके बाद महात्मा ने महात्मा ने कहा महाराज भोले बाबा आप यहाँ अखंड विराज यह तीर्थ मंकण तीर्थ के नाम से विख्यात हो और यहाँ आने वाले व्यक्तियों का संसार में नाचना बंद हो जाए चौरासी तो में बार बार नाच रहे हैं वो नाचना बंद हो जाए बड़ी भारी महिमा का वर्णन है कहते ये सारस्वत तीर्थ है इसमें स्नान करने आरोप यह लोक प्रलोक में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है महाराज तीर्थों की बड़ी भारी महिमा का इस अध्याय में वर्णन किया गया है पृथिव्याम नैविषम तीर्थम अंतरक्षे पुष्करम श्रयाणाम अपल लोकानाम कुरुक्षेत्र विशिष्य कहते पृथ्वी पर नैमिषारण्य ने तीर्थ की बड़ी भारी महिमा है महाराज आकाश में जितने तीर्थ हैं उनसे भी श्रेष्ठ पुष्कर जी है और कुरुक्षेत्र महाराज तीनों से श्रेष्ठ है कुरुक्षेत्र की बड़ी भारी महिमा का वर्णन है इसलिए कुरुक्षेत्र में ही ये युद्ध हुआ है अनेक तीर्थों का वर्णन है इसमें शाकम्भरी देवी के भी महात्म्य का वर्णन है शाकंभरी तीर्थ का भी वर्णन है शाकंभरी तीर्थ दो है एक तो उधर हिमालय की तरफ शाकंभरी तीर्थ है और एक इस शेखावाटी क्षेत्र में यहीं से शाकंभरी माता है पास में ही है दोनों पर्वतीय क्षेत्रों में हैं और दोनों ही पौराणिक हैं इसलिए कल्प भेद से दोनों को मानना चाहिए शाकंभरी तीर्थ का वर्णन है कहते हैं दिव्यम वर्ष सहस्रम ही शाके न आहारंसा कृतवसी मासी मासी एक हजार वर्ष तक शाक का आहार करते हुए भगवती दुर्गा ने वहाँ तप किया था इसलिए वो शाकंभरी देवी हुई और धरती पर एक बार भयंकर अकाल पड़ गया था उसमें अपने शरीर अपने नेत्रों के वात्सल्यपूर्ण जल से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया धन धान्य शाक से परिपूर्ण कर दिया इसलिए वे शाकम्भरी देवी हुई आज भी वहाँ शाकम्भरी में एक शाकंभरी है शाकम्भरी को ब्रह्मां महासरस्वती कहा जाता है और एक महाकाली है दो मूर्ति विराजमान है किसी जमाने में जो है उन दो मूर्तियों को दो तरह का भोग लगता था जो शाकम्भरी देवी हैं उनको तो शाक का भोग लगता था शुद्ध शाकाहारी भोग लगता था और जो महाकाली की प्रतिमा है उन्हें कुछ दूसरी चीज का भी भोग लगता था बीच में पर्दा लगा दिया जाता था इनका भोग अलग उनका भोग अलग इनका पुजारी अलग उनका पुजारी अलग एक दिन महाकाल के थाल से शाकंभरी के भोग का थाल छू गया तो शाकंभरी जी नाराज हो गयी ये ये अखाद्य वस्तु का स्पर्श हमारे थाल से कैसे हुआ इतनी नाराज भरी शाकम्भरी कि वो ऐसी तिरछी हो गयी आज भी तिरछी है तब उस काल में जो वहाँ के जो आचार्य थे महंत थे उन्होंने क्षमा प्रार्थना की शांति कराई और कहा आज से इस मंदिर में अशुद्ध वस्तु का प्रवेश नहीं होगा महाकाली जी को कहा मात, माता जी आपको भी शाकाहारी ही भोग लगेगा सबसे हलुआ पूरी साग आदि का भोग वहाँ धराया जाता है ऐसी भी कथा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है अभी हम दर्शन करने गए थे महाराज जी भी थे रमन ऋषि वाले महाराज जी भी थे तो उस समय ये सब कथा सुनने को मिली श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय अब तीर्थ तो बहुत हैं कनखल का नाम और सुनने ले कनखले स्नान पात्र पात्रो पोषितो नहा अश्व में धमवा अपनोती स्वर्गलो हरिद्वार में कनखल में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है वहाँ जो स्नान करता है उसे अश्वे यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है ये जो वर्णन है यहाँ ये क्रम से वर्णन है पृथ्वी की परिक्रमा का क्रम है तीर्थों के क्रम में इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया गया है अब बहुत तीर्थों को हम प्रणाम करते हैं और तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करते हैं क्यों पुष्कर जी का स्मरण हो गया नमी का हो गया हरिद्वार का स्मरण हो गया कुरुक्षेत्र का स्मरण हो गया अब हम प्रयाग तीर्थराज प्रयाग का स्मरण कर रहे हैं पड़ो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय गंगा और मध्य स्नात संगमे नरहा दशास्वेधमा कुलम चमुत जो गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग उसमें जाकर स्नान करता है वह दस यज्ञ का फल तो स्नान मात्र से प्राप्त कर लेता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है ऐसी इसकी महिमा है बहुत ध्यान से सुने हम अपने परिवार गोत्र के जिस किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर गोता लगाते हैं उसको भी उस स्नान में ऐसी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है इसलिए यह भी एक परंपरा है अपने प्रियजनों का स्मरण करके तीर्थ में गोता लगाना चाहिए ओ बोलो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय वहाँ रुद्रावर्त सुगंधावर्त आदि अनेक तीर्थों का वर्णन है कहते हैं कि वह तीर्थ में स्नान करने वाला दिव्य लोगों को प्राप्त करता है कुब्जाम्रक तीर्थ में स्नान की बड़ी महिमा है ये कुब्जाम्रक तीर्थ क्या है अब ये कई नाम ऐसे दिए हैं जिनका नाम अन्य पुराणों में स्पष्ट है यहाँ केवल नाम आया है तो वाराह पुराण एक बार दास को देखने का अवसर मिला वाराह पुराण में तीर्थों की बड़ी चर्चा है इसमें ऋषि ऋषिकेश को ही कुब्जाम्रक बन कहा गया कुजामरक तीर्थ ये भगवान की माया से वर्जित क्षेत्र है यहाँ मरने वाले कीट पतिंग को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है ऐसा लिखा है ततः कुब्जाम्रकं गच्छे तीर्थसेवी सेवी नराधिप गो सहस्रापनोती स्वर्गलो कंच गह एक हजार गोदान का फल प्राप्त कर लेता है कुब्जामृक बन कुमर तीर्थ इसीलिए लगता है पूज्य सेठ जी भाई जी आदि महापुरुषों ने उस क्षेत्र को खूब जामरक होने से चुना और वहाँ भजन साधन के लिए सत्संग के लिए उस क्षेत्र को श्रेष्ठ माना यमनोत्री की बड़ी महिमा है जहाँ से यमुना जी का प्राकट्य हुआ है यमनोत्री जिसको कहते हैं महाभारत में इसको यमुना प्रभाव कहा गया जहाँ से यमुना जी प्रकट भई हैं यहाँ स्नान करने से अश्वेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है अयोध्या जी में सरयू जी के अनेक तीर्थों का महिमा का वर्णन है उनमें सबसे अधिक महिमा गोप्रतार घाट की है गोपता घाट यहाँ से भगवान श्री राम सरयू स्नान पूर्वक अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर के श्री साकेत धाम पधारे गो प्रतारम तथेत सरयवास तीर्थ मुत्तम यमो ग बल वाहन सत्य वीरो महाराज तथ्यशील सत्य तेजसा ये महान तीर्थ है यहाँ जाने पर वह जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर नि, श्री नित्य साकेत की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है वाराणसी त्रिशूल के ऊपर स्थित है वाराणसी में जाकर गंगा स्नान करता है और भगवान विश्वध्वज का दर्शन और पूजन करता है उसे राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है काशी में जहाँ भगवान विश्वनाथ हैं, वहीं अभिमुक्त तो तीर्थ भी विराजमान है आपने देखा होगा जब मंदिर में दर्शन करते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये विश्वनाथ जी के गुरु जी है अभिमुक्तेश्वर कहते विश्वनाथ जी के गुरु जी है अब विश्वनाथ जी कोई गुरु जी कहाँ से आ गए जगत गुरु तो विश्वनाथ जी है विश्वनाथ जी के गुरु कौन है तो इसका महात्म भी पुराणों में वर्णन है अभिमुक्तेश्वर कैसे प्रकट हुए मनवंतर सहस्रई तू जजाप बृषवत ध्वजा एक हजार मनवंतर तक भगवान शिव ने श्री राम तारक मंत्र का जप काशी में रह करके किया एक हजार मनवंतर बीतने के बाद उनके आराध्य उपास्य इष्टदेव भगवान श्री राम प्रकट हो गए अब भगवान प्रकट होकर के बोले कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं वरदान मांग लो बोले नाथ काशी के कणकण में आप निवास करें यहाँ को छोड़कर आप कभी न जाएं, अभिमुक्त इसको कभी छोड़े नहीं इस क्षेत्र को बोले हम तो नहीं छोड़ेंगे आप महात्मा कहीं यहाँ से चले गए घूमने फिरने तो बोले नहीं हम भी आपके सामने बिल्कुल विराजेंगे डट करके तो भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो गए और उनके गुरु श्री राम गुरु माने पूज्य भगवान श्री राम ही भगवान ही अभिमुक्त के रूप में विराजमान हो गए इसलिए काशी विश्वनाथ का जब भी दर्शन करने जावे उनका दर्शन तो करे लेकिन अभिमुक्त को प्रणाम स्पर्श जरूर करके आवे अभिमुक्त की भी महिमा का वर्णन किया गया है कहते हैं प्राणान उत्सृज तत्र मोक्ष प्राप्त होती मानवा वहाँ अभिमुक्त क्षेत्र में जो प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है भगवान शंकर ने तो वरदान ये मांगा था पुराण के अनुसार कथा है कि काशी में जो भी प्रवेश करे वो मुक्त हो जाए बोले तो महाराज व्यवस्था भंग होगी प्रवेश तो तमाम लोग करते हैं मुक्त हो जाएंगे तब यहाँ जो मरेगा वो मुक्त हो जाएगा जो मरे वो मुक्त हो जाए बोले तो ये तो ठीक है लेकिन जिसे आप कान में राम तारक का उपदेश करेंगे वो जरूर मुक्त हो जाएगा काशी में मरने वालों को भगवान शिव श्री राम तारक का उपदेश करके मुक्त कर देते हैं। बोलो भक्त भगवान की गया जी के भी महात्मा का वर्णन है गया जी में पैर रखने मात्र से पितरों का पितरों को प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है हर मनुष्य को अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध गया में एक बार जाकर अवश्य करना चाहिए न करे तो वह दोष का भागी होता है एक श्लोक पितृगी वर्णन करके हम नमस्कार कर रहे हैं यस्तब्या भाव पुत्रा यज्ञ को पी गयाजेत यजेत सुमेधे नीलम्बा प्रश्नुत कहते फितर लोग एक गीत गाते हैं वे कहते हैं कि कम लड़के पैदा मत करो ज्यादा संतान पैदा करो ज्यादा पुत्र पैदा करो क्यों बोले कई होंगे तो एक तो कम से कम गया जी चला जाएगा अथवा हमारे निमित्त अश्वेध यज्ञ करेगा अथवा नील वृषभ का उत्सर्ग करेगा अच्छी प्रजाति का नील वृषभ किसी गोष्ठ को दान करेगा ये तीन काम ऐसे हैं जिनसे पितरों का उद्धार हो जाता उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है गया में पिंडदान नील वृषभ का उत्सर्ग और अश्वमेध यज्ञ अब बड़ी विकट समस्या है गर्भपात जैसा भयंकर पाप हो रहा है जो प्रत्यक्ष मानव हत्या ऋषि हत्या है करोड़ों की संख्या में गर्भपात अब तक हो चुके हैं हमने वृंदावन में हाडा कुटीर में श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी का प्रवचन सुना इसी भ्रूण हत्या को लेकर वे प्रवचन कर रहे थे महाराज स्वामी जी रो पड़े कहते थे, बताओ वात्सल्य दया क्षमा करुणा की मूर्ति नारी कही जाती है और आज वह अपने निरपराग गर्वगत भ्रूण की हत्या कर रही है इससे भयंकर पाप क्या होगा ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप भ्रूण हत्या का है हमारी प्रार्थना है पुरुषों से भी माताओं से भी किसी भी परिस्थिति में गर्भपात गर्भ हत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए ये भयंकर पाप है संयम सदाचार से लोग रहना नहीं चाहते हैं संतान हो गए नहीं ये उनकी इच्छा होती है तबे भ्रूण हत्या जैसा जगन्य पाप करते हैं और महाराज जी दुख की बात यह है कि विदेश की धरती पर ये कानून है वहां आप गर्भ नहीं नष्ट कर सकते विदेशों में अनेक देशों में गर्भ आप गर्भपात नहीं कर सकते विदेश की युवतियां यहां गर्भपात के लिए आती है भारत धरती पर गर्भ हत्या जैसा पाप करने के लिए आती इस भ्रूण हत्या के कारण ही युवक युवतियों का चरित्र नष्ट होता चला जा रहा है और निरंतर भारतवर्ष का चारित्रिक पतन होता चला जा रहा है इसलिए भैया गर्भ हत्या जैसा भयंकर पाप मत करो संयूसी मत करो भगवान हैं विश्वम्भर है यभ्य हा खूब ज्यादा बेटा पैदा करो संतान खूब पैदा करो चिंता मत करो कन्या बुरी नहीं है आप लोग कहेंगे कि ज्यादा पुत्र पैदा करो कन्या की बात आप नहीं कह रहे हैं स्कंद पुराण में श्लोक पढ़ने को मिला उसमें लिखा दस पुत्र समान कन्या दस पुत्रों के समान एक कन्या होती है दस पुत्र के समान एक कन्या इतनी महिमा हमारा इसलिए कन्या भ्रूण हत्या भी बिल्कुल कन्या भ्रूण हत्या तो कतई नहीं होनी चाहिए पुरुष भ्रूण हत्या भी नहीं होना चाहिए कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए ये भयंकर पाप है हम तो कहते हैं सरकार को कठोर कानून बना देना चाहिए कि गर्भवा गर्भपात जैसा जगन्य पाप अब भारत की धरती पर नहीं होगा महाराज हमारे मन में जो बात आती है वो हम निवेदन कर रहे हैं ये गर्भपात में वृद्धि जो हुई है अथवा अन्य सभी पाप बढ़े हैं इन समस्त पापों का मूल कारण है गोवध गोवध के कारण ये सारे पाप बढ़ रहे हैं इसलिए जिस दिन भारत की पवित्र धरती पर गाय का रक्त नहीं गिरेगा गाय सुखी हो जाएंगी गाय के गोबर गोमूत्र से देश की धरती पवित्र हो जाएगी हमें विश्वास है उस दिन ऐसे पाप उनका सर्वथा उन्मूलन यहां की धरती से हो जाएगा इसलिए सभी लोगों को एकजुट संगठित होकर के गो रक्षा के पवित्र कार्य में अपनी ऊर्जा का निवेदन करना चाहिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए बोलो गौ माता की सबसे बड़ी समस्या तो साधुओं पे आ रही है क्योंकि लोग संतान ही पैदा नहीं कर रहे हैं अब साधुओं को तो विचारों को उस काम से छुट्टी मिल गई है भगवान की दया से गृहस्थ लोग संतान पैदा करेंगे तभी ना कोई न कोई साधु बनेगा अब एक ही लड़का है तो साधु कहां से बनेगा है? एक परिवार में झगड़ा हो रहा था स्वामी जी कितना झगड़ा हुआ पति पत्नी में मारपीट हो गई बंद नहीं हो रही थी लड़ाई झगड़ा मारपीट तो पास पड़ोस के लोग आए समझाने बुझाने बोले भाई झगड़ा आखिर पति पत्नी इतना क्यों झगड़ रहे हो अरे बोले झगड़े की बात ही है पति कहता था मैं अपने पुत्र को बढ़िया वकील बनाना चाहता हूं और पत्नी कहती थी कि मैं उसे डॉक्टर बनाना चाहती मैं कहता हूं नहीं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा वकील बनाऊंगा पत्नी कहते नहीं वकील नहीं वकील झूठ बोलते हैं डॉक्टर बनाऊंगी लोगों ने कहा झगड़ा पीछे करना लड़के से तो पूछ लोग वकील बनना चाहता कि डॉक्टर बोले लड़का हुआ कहा वो तो पेट में है चर्चा चली थी थोड़ी देर पहले कि पुत्र होगा तो क्या करोगी बोले मैं तो वकील डॉक्टर बनाऊंगी बीमार रहती हूं पैसा कम खर्च होगा महाराज इसी को कहते दंपति नाम से कल बिना बात का पति पत्नी में झगड़ा कोई प्रयोजन नहीं है तो ऐसी एक ही लड़का होगा तो झगड़ा करना पड़ेगा कि वकील बनाए कि डॉक्टर कई होंगे तो किसी को वकील बना दो किसी को डॉक्टर बना दो अरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी तो कोई एक बालक चाहिए जो राष्ट्र का सजग प्रहरी होकर मातृभूमि के लिए अपने सर्वस्व का ने कर सके ऐसा भी होना चाहिए एक ऐसा भी बालक होना चाहिए जो घर द्वार छोड़ के भजन में लगे तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का भी उद्वार करे एक ऐसा भी होना चाहिए जो अपना सर्वस्व ने करके गो माता की सेवा के कार्य में लगे ऐसा भी होना चाहिए और यह सब होगा तब जब आप पुत्रवान होंगे आपके अनेक पुत्र होंगे साधुओं का अकाल पड़ रहा है स्वामी जी अकाल धीरे धीरे साधुओं की संख्या घटती चली जा रही है अब जो कथनचित जो कुछ ग्रह त्याग करके निकल रहे हैं वो इतने अच्छे संस्कार लेकर नहीं निकल रहे हैं कि समाज में कोई अच्छी प्रवृत्तियों को वे प्रचारित प्रसारित कर सकें वो सब हम कहने लग जाएंगे तो बड़ा अनुचित तो होगा इसलिए उसको हमें कहना नहीं है लेकिन इतना हम अवश्य निवेदन करेंगे गृहस्थ पर भार बहुत कम है संत पर भार अधिक है गृहस्थ पर भार कितना है अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध कर ले पिता माता की सेवा कर ले नाते रिश्तेदारी का निर्वाह कर ले इतना ही भार गृहस्थ के ऊपर है अपने बच्चों का पत्नी का पोषण कर ले इतना ही भार है साधु के ऊपर जिस कुल में जन्म लिया है अपने भजन से उसको भी भगवत तक पहुंचा दे ये भार उसके ऊपर है राष्ट्र की रक्षा का भार है गो माता की रक्षा का भार है सनातन धर्म की रक्षा का भार है और सभी सृष्टि के जीवों के कल्याण का भार भी संत के मस्तक पर है इसलिए हम इतना न भी कर सकें तो कम से कम इतना साधन तो कर लें यह हमारा अपना कल्याण हो जाए लेकिन आज हम गृहत्याग करने के बाद भी अपने कल्याण का भी चिंतन नहीं कर रहे हैं जगत के कल्याण की बात तो बहुत दूर ही ऐसा भी साधन नहीं कर रहे हैं कि हमारा अपना भी कल्याण हो सके एक लाख लोग बंधे हुए बैठे हैं एक लाख लोग बंधे हुए हैं सबके हाथ पैर बंधे हैं और मान लो अनंत दास महाराज वो आ जाए मुकते हैं घूमते हैं पूरी दुनिया में और उनको देख के दया आ जाए तो एक लाख लोगों को यह अकेले छोड़ सकते हैं कि नहीं बोलिए छोड़ सकते हैं खोल सकते हैं भोग में वासना में संसार की आसक्ति के बंधन में जकड़े हुए जीवों को बोलने के लिए जीवन मुक्त संत चाहिए एक एक संत लाखों लाखों को मुक्त कर सकता है पशु पक्षी कीट पतंग पर कृपा करके उसे भी मुक्ति प्रदान कर सकता है संत की ऐसी सामर्थ्य है इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हे नाथ इस सृष्टि पर कृपा करके आप आत्मविग्रह संतों को धरती पर भेजिए श्री कबीरदासी तुलसीदासी रहदासी चरणदासी नानक जी मीराबाई जैसे महान संतों को इस धरती पर भेजिए धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज श्री उड़िया बाबा श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज श्री सेठ जी भाई जी स्वामी जी आदि आदि जैसे जो महापुरुष संत हैं उनको बार बार धरती पर आने की आवश्यकता है वे आएंगे तभी हम सब जीवों का हित होगा बहुत प्रसिद्ध दोहा है आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार संतन होते जगत में तो जरी जा तो संसार इसे कंजूसी मत करो खूब बढ़िया अच्छे संस्कार संपन्न संतान उत्पन्न करके आप पे न बन रहा हो तो मल्लूक पीठ भेज देना पथमेड़ा भेज देना और और तमाम संत हैं महापुरुष हैं हरिहरानंद गुरुकुलम में भेज देना गोरीलाल देना पर ऊटपटांग मत भेजना की जिनके सिम से खुद परेशान हो जाओ तो बोले चलो बाबा जी के मथे मर दो ऐसे मत भेजना अच्छे संस्कार भेजना जिससे वे आत्मकल्याण भी कर सकें भजन भी कर सकें कुछ समय बाद ऐसा समय भी आने वाला है जब संतत्व को बचाने के लिए सत्पुरुषों को भिक्षा मांगनी पड़ेगी संतान की नहीं तो पोथियों में लिखी हुई रह जाएंगी परंपराएं, ग्रंथों में लिखी हुई परंपराएं रह जाएंगी इसलिए इन सभी वैदिक सब संप्रदायों की सुरक्षा संत परंपरा से ही संभव है और वो संत परंपरा से सारे राष्ट्र का कल्याण है सारे विश्व का कल्याण है पर बस संत कैसा होना चाहिए बोले इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत श्री भागवत मध्य जस दावत श्रीमुख कमला कंत इतने गुण जामे जा तो संत हरि को भजन साधु की सेवा हरि को भजन आज साधु की सेवा के साथ गौनी की सेवा सर्वभूत पर दाया हिंसा दंभ लोग सल त्यागे विश देखे माया इतने गुण जामे में सोसंत सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेक सत्य वचन सबको सुखदायक गही अन्य व्रत एकी इतने गुण जामे सो संत इंद्री अभिमान न जाके करें जगत को पावन भगवत रसिकास की संगति नुताप न सावन इतने गुण जामे सो संत इतने गुण जामे सो संत महाराज जी चित्रकूट की भी महिमा का वर्णन है चित्रकूट में भरतकूट की महिमा का वर्णन है वहाँ स्नान कर लेने से सप्त समुद्रों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है और गंडकी नदी का बड़ा भारी महात्म्य है जहाँ शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, वहाँ स्नान करने से जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान की नित्य सन्निधि की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है पुण्डरी नामक यज्ञ उसका संपन्न हो जाता है मुक्ति नारायण की भी महिमा का वर्णन है तत् गच्छेक राजेंद्र स्थानम नारायण ये नारायण का स्थान मुक्ति नारायण जहाँ शालिग्राम इति विष्णु अद्भुत कर्मणा जहाँ भगवान शालिग्राम के रूप में विराजमान है बड़ा अद्भुत तीर्थ है यह मुक्ति नारायण शालिग्राम तीर्थ जहाँ से आगे दामोदर कुंड है जहाँ से गंडकी नदी का उद्गम हुआ है महात्मा लोग अवश्य वहाँ जाते हैं श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय इस प्रकार से अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन किया है करतोया जो अयोध्या जी के निकट नदी है उसकी भी महिमा का वर्णन किया है और ऋषभ तीर्थ की महिमा का वर्णन है महेंद्र तीर्थ की महिमा का वर्णन है श्री शैल की महिमा का वर्णन है श्री शैले मल्लिकार्जुनम वर्णन है महाराज जी के श्री पर्वत पर जाकर जो कृष्णा नदी के जल में स्नान करता है और भगवान मल्लिकार्जुन का पूजन करता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है श्री पर्वते महादेव देव्या स महा, महा न्यवत्म प्रीतो ब्रह्म चतुर्दी सह तेवृदय स्नाता शुचि प्रयत मानस अश्वेध मुपनोति पराम सिद्धि चीलो श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय कावेरी स्नान का बड़ा पूर्ण का वर्णन है कन्याकुमारी तीर्थ की बड़ी महिमा है जो कन्याकुमारी में जाकर के भगवती कन्याकुमारी का दर्शन करता है कन्या तीर्थ का दर्शन करता है समुद्र स्नान करता हुआ संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है गोकर्ण तीर्थ है आन, आंध्र की सीमा आंध्र की सीमा में न अपने शंकराचार्य जी भी वहीं गोकर्ण तीर्थ के निकट भारती तीर्थ जी श्री राघविन्द्र भारती जी राघवेश्वर भारती जी वहीं विराजते हैं वहाँ गोकर्ण तीर्थ में जो जाकर स्नान करता है ब्रह्म वहाँ ब्रह्मादि देवता भी निवास करते हैं। भगवान शंकर वहाँ अखंड रूप से निवास करते हैं वहाँ तीन रात्रि निवास करके स्नान करने वाला व्यक्ति अश्वेध का फल प्राप्त करता है और भगवान शंकर के प्रधान पार्षदों में पद को प्राप्त करता है कहते केवल बारह रात वहाँ गायत्री का जब कर ले तो वह अनंत पूर्ण फल को प्राप्त करता है इतनी उसकी महिमा है और महाराज जी ब्राह्मणों का की पहचान भी उस क्षेत्र में जाने से हो जाती है वहाँ गायत्री तीर्थ है उस गायत्री तीर्थ में जो ब्राह्मण सर्वथा वर्ण संकरता के दोष से रहित है वही विशुद्ध गायत्री का उच्चारण कर पाएगा जो ब्राह्मण वर्ण संकर होगा वहाँ उसे पहुँचने के बाद गायत्री भूल जाएगी वो ठीक ऐसी गायत्री का उच्चारण नहीं कर पायेगा तो जैसे थर्मामीटर मर्मामीटर होते हैं ना ऐसे ब्राह्मणों का थर्मामीटर वहाँ लगा हुआ है कि जो सही होगा जिसमें वर्ण संकरता का दोष नहीं होगा जिसका खान पान शुद्ध होगा वही वह गायत्री का उच्चारण कर पाएगा अन्य लोगों को भूल जाएगा ऐसा भी लिखा है अब ब्राह्मण सावित्रिम पटतस्तु प्रणस्थिति गोदावरी की महिमा का बड़ा वर्णन है गोदावरी में स्नान करते ही गोम्बेद नाम का यज्ञ व्यक्ति का संपन्न हो जाता है दंडकारण्य की बड़ी भारी महिमा है अब हम ओरछा क्षेत्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं इसे महाभारत में तुंग कारण्य कहा गया है आज भी पुराणों में से तुंग कारण्य अब देखिए इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो जो क्रम है तीर्थों का उस क्रम में बिल्कुल दिशा से सीधे चलते हुए आ रहे हैं और उसी क्रम में ये ओरछा क्षेत्र के महात्मा का दंड का दंड कारण्य के बाद दंड से लगा हुआ तुंग कारण्य उसका वर्णन है बोलो तुंग की तुम्हारण आज भी वहाँ राम राजा सरकार विराजमान हैं, महारानी कुर गणेश जो महाराज मधुकर साहब की परम भक्तिमती रानी उनके प्रेम से साक्षात अयोध्या नाथ भगवान और छापधारे श्री राम भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में भी वहाँ आकर के विराजे भगवान के चरणों से चिन्हित वहाँ की पवित्र भूमि है ओरछा क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी गयी है कि एक बार संपूर्ण वेदों का ज्ञान ही लुप्त हो गया धरती से वेद विलुप्त हो गए और तत्र वेदेशु नष्टेश वेदों के नष्ट होने से संपूर्ण धार्मिक कृत्य नष्ट हो गए अब तो यह सारा संसार शून्य जैसा हो गया उस समय ब्राह्मणों को ऋषियों को बड़ी चिंता हुई वेद लुप्त हो गए वेद लुप्त हो गए क्या करें, क्या करें, क्या करें, तब वे विचरण करने लगे सारी धरती के तीर्थों पर विचरते बिचरते जब वे तुंगकार रहने आये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वहाँ निवास करने लगे उस समय महर्षि अंगिरा का पुत्र वह वहीं रहकर तप कर रहा था वह ऋषियों के बलकल वस्त्रों में छिप गया और छिपकर के उसने विधि पूर्वक प्रणब का उच्चारण किया ओंकार का जैसे ही विधि प्रणव का उच्चारण किया उसका श्रवण करते ही समस्त ऋषियों को विस्मृत वेद की स्मृति फिर से हो गई और सब ऋषि वेद ध्वनि करने लग गए उस समय वेद ध्वनि करते ही ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी लोकपाल दिगपाल सारे ब्रह्मांड के देवता यक्ष गए सब, सब तीर्थ वहाँ आ गए और कहा कि यह तीर्थ सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाएगा तुंग कारण्य मासाद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रिया वेदान अध्यापय तत्र ऋषि सारस्वतरा उस तो सरस्वती वेदवाणी को उन्होंने प्रकट किया वेदवाणी प्रवर्तते इसलिए आंग्र जो ऋषि है उन्हीं को सारस्वत ऋषि कहा गया उन्होंने ही ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया इसलिए विलुप्त वेद ओरछा की धरती पर प्रकट हुए इतनी पवित्र वह भूमि है तुंगकारणी की भूमि है इसलिए आप लोगों को स्मरण होगा कि ओरछा महोत्सव के समय हमने कहा था गोयज्ञ सुरभि महायज्ञ के समय कि जब यहाँ की इतनी महिमा है तो यहाँ एक विशाल वेद वेदांग की शिक्षा देने वाले गुरूकुल की स्थापना होनी चाहिए और घोषणा भी की गई थी लेकिन बस वही बात है व्यवस्था नहीं जुट पाई क्योंकि अनेक प्रकार की सुविधा व्यवस्था आवश्यक होती है और उसकी पूर्ति उदार चेता लोगों के समर्पित सहयोग से ही हो सकती है अपना शायद कोई मन में बात आती है कह देते हैं पूरा हो तो अच्छा और पूरा हो तो भी अच्छा संकल्प रहित होकर के कार्य करते हैं भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा अपनी ओर से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं भगवान अपनी तरफ से अपना कार्य करना चाहिए सिद्धि असिद्धि भगवान के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए इसी में चित्र में शांति बनी रहती है इसलिए कहते हैं तुंगकार्य माँ साध्य ब्रह्मचारी जितेंद्रिया वेदान अध्यापय त्र ऋषि सारस्वतरा तत्र वेदेशु नष्टु मुसस्वता ऋषीण कुत्रीय सुप विष्टो यहां ओंकारेण युच्चारि यम समुपस्थितम् सब ऋषियों को वेद उपस्थित हो गया ऋष्य देवास् वर्णो प्रजापति हरिर्नाणस्त महादेव तथा च ऋषि देवता वरुण अग्नि प्रजापति भगवान श्री हरि नारायण महादेव ब्रह्मा जी ये सब वहां आए और आकर उन्होंने कहा यह क्षेत्र अत्यंत पवित्र है क्यों यहां वेदों का प्राकट्य हुआ है और भ्रगु जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप आचार्य बनकर यहां यज्ञ करावे इस यज्ञ में हम सब उपस्थित रहेंगे वेत्रवती नदी के तट पर भ्रगुजी ने यज्ञ सम्पादित कराया और घृत आदि से देवताओं को विधवत वहां तर्पण किया और कहते हैं कि इस तुंगकारण्य की सीमा में जो मनुष्य प्रवेश करता है स्त्री हो अथवा पुरुष प्रवेश करने मात्र से उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं इतनी महिमा का वर्णन है सदारण्यम प्रविष्ट तुंगकम राजसत्तम पापम प्रणस्य स्त्रियो वा पुरुषस्य से वा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं पर फिर हमें दुख पूर्वक कहना पड़ रहा है दुर्भाग्य से और छा क्षेत्र की भी दशा यही है विदेशी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, धन के लोभ में गरीब लोग वहाँ के अपने घरों में उनको ठहरा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वह वे खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, अनेक प्रकार के ऊट पटांग हो रहे है जिससे तीर्थों की गरिमा महिमा नष्ट हो रही है सभी आस्तिक लोगों को मिलकर विचार करना चाहिए और हमारी प्रार्थना है तीर्थ निवासियों से वे गरीबी में जीना स्वीकार करें लेकिन इस प्रकार से पाप की कमाई करके यदि तीर्थ को अपवित्र करेंगे तो न उनका भला होगा न उनकी संतान का भला होगा इसलिए उन्हें भी गरीबी में जीना स्वीकार करना चाहिए गरीबी में जियो क्यों जियो पुरुषार्थ करोगे तो गरीबी रहेगी नहीं आलसी बनकर पड़े रहोगे तो गरीबी रहेगी इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लो मेहनत की कमाई खाओ ऊट धन के द्वारा अपना निर्वाह मत सोचो यह सर्वनाश का साधन है एक महीने और ओरछा क्षेत्र में जो निवास करके व्रत करता हुआ नियम पालन करता हुआ निवास करता है वह तो ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है ऋषियों को मेधा प्राप्त भई है इसलिए इसका एक नाम मेधाविक तीर्थ भी है यहां जाने से स्नान करने से अग्निश्तोम का फल प्राप्त हो जाता है यहां नदी के संगम में स्नान करने से बड़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है यहां बेत्रवती और साबरमती इन दोनों का संगम है जहां हम लोग स्नान करने जाते थे उसकी भी बड़ी महिमा का वर्णन है इसके बाद कालंजर पर्वत का मास अब देखो क्रम है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट क्षेत्र लग जाएगा कालिंजर आ जाएगा कालिंजर पर्वत पर स्नान करके एक हजार गोदाम का फल देव हद में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है बोलो श्री चित्रकूट धाम की मंदाकिनी गंगा की तत् गिरिवर श्रेष्ठे चित्रकूटे विशांपते पते समासाद्य सर्व पाप प्रणा तत्रिषेक पितृ देवार चाहमेजवाप गतिम च परमा अश्वे वेग का फल प्राप्त हो जाता परम गति प्राप्त हो जाती है मंदाकिनी में स्नान करने मात्र से कहते इसके बाद जहां श्री भरत जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा से संपूर्ण तीर्थों का चारों समुद्रों का जल स्थापित किया था उस भरतकूप में स्नान करे भरकूप में स्नान करने से धरती के चारों समुद्र में स्नान का सभी तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा तत्र तत्कूप महाराजा विस्ता भरतर स्व समुद्रा चतवारों श्रृंगेरपुर का भी महात्मा है फिर अंत में लौटकर प्रयाग में आ गए हैं। फिर प्रयाग की परिक्रमा है ना तो प्रयाग में फिर आकर प्रयाग के तीर्थों का वर्णन किया है और महाराज जी यहाँ से फिर एक बात विशेष कहकर के प्रयाग की आगे बढ़ते है न वेद वचना तात न लोक वचनादी मतुकृी आते प्रयाग मरण वर्णम प्रति कह रहे नारद जी हे तात युषि वैदिक वचन से अथवा लौकिक वचन से भी प्रयाग में मरने का विचार तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए इतना महाराज प्रयाग का महात्म है बहुत बड़ा तीर्थ राज प्रयाग का महात्मा है अंतिम में कह रहे हैं बहुत तीर्थों की महिमा वर्णन करने के बाद न गंगा सदृशम तीर्थम न देवा केशवात् ब्राह्मणेब्य परम ब्रह्मा जी ने कहा है गंगा जी से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं है भगवान श्री नारायण से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और ब्राह्मणों से श्रेष्ठ इस त्रिभुवन में और कोई दूसरा तत्व नहीं है यही श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा है आप लोग कहेंगे कि आपने इतना समय केवल तीर्थ यात्रा में लगा दिया और फिर धोमि ऋषि ने और भी तमाम तीर्थों का वर्णन किया है वद्रिकाश्रम का वर्णन किया नरनारायण आश्रम का वर्णन किया पूर्व दिशा के तीर्थ पश्चिम दिशा के तीर्थ दक्षिण दिशा के तीर्थ और उत्तर दिशा के तीर्थ अलग अलग अध्यायों में बड़े विस्तार से इन सबका वर्णन किया है बोले इतने लंबे चौड़े वर्णन का प्रयोजन क्या है कहते जो इन सब तीर्थों की यात्रा करता है और जो महाभारत के वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व का श्रवण करता है उसको समान पुण्य की प्राप्ति होती है बोलो वृन्दावन विहारी हर लगी ना फिटकरी रंग चोखो आयो ये है एक पैसा खर्च नहीं हुआ न यात्रा में परेशानी भई क्या बढ़िया पंखा के नीचे पंडाल में बैठे और केवल तीर्थ यात्रा का प्रकरण सुन लिया सारी धरती के तीर्थों में स्नान का उनके सेवन का पुण्य प्राप्त हो गया देखो कितनी महिमा है बोलो भक्त भगवान की जय महर्षि लोमस पधारे हैं और लोमस ने लोमस जी का दर्शन करके युद्ध को बहुत आनंद हुआ उनके चरणों में प्रणाम किया है विधिवत पूजन किया है और इसके बाद लोम श्री ने वर्णन किया है आंखों देखा हाल मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ हमने वहाँ अर्जुन को इंद्र के अर्धासन पर बैठे हुए देखा और फिर कैसे कैसे निवात कबचो से उन्होंने युद्ध किया पाताल में जाकर दस्यो का संहार किया कैसे उन्हें पाशुपता मिला कैसे आग्नेस्त्र मिला कैसे उनको वरुण कुबेर यम आदि ने अपने अपने दिव्यास्त्र प्रदान किए ये सारे चरित्र का विस्तार पूर्वक श्री लोमस महर्षि ने वर्णन किया है और वर्णन के बाद श्री नारद जी कहके गए थे कि लोमस जी आपके पास आएंगे और वो उनसे प्रार्थना करना कि हम भी तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं तो फिर उन, उनके मार्गदर्शन में आप तीर्थ यात्रा करें बड़ी प्यारी बात है महाराज जी नारद जी कह रहे हैं कि तीर्थ तीर्थों की महिमा का श्रवण करके आपके चित्त में तीर्थ यात्रा करने का भाव उत्पन्न हुआ है लेकिन ऐसे ही आप मत चल देना तब कैसे चलना कुर्सी ला करके दे दें तब कैसे चलना बोले चलने का साधन ये है कि तीर्थ यात्रा किसी सत्पुरुष की सन्निधि में करनी चाहिए हैं लोमसी आएंगे और उनसे प्रार्थना करना उनके साथ तीर्थ यात्रा करना कितनी बढ़िया बात है तीर्थयात्रा करनी चाहिए अवश्य करनी चाहिए लेकिन प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ यात्रा किसी महान संत की सन्निधि में सम्पन्न हो तो तीर्थ यात्रा के साथ साथ सत्संग भी मिलेगा और फिर उसमें कोई असुविधा भी रहेगी तो कोई कष्ट नहीं होगा बहुत सुख मिलेगा श्री ठाकुर जी की महती कृपा करुणा से पूज्य पथमेड़ा महाराज जी गोरे जी वाले महाराज जी स्वामी शुभानंद जी श्री धाम वाले महाराज जी आदि संतों के साथ दास को नर्मदा जी की गाड़ी से परिक्रमा यात्रा करने का अवसर मिला अब दूसरी तीसरी यात्रा कब होगी ठाकुर जी जाने कैसी होगी ये भी ठाकुर जी जाने लेकिन वो जो प्रथम नर्मदा जी की यात्रा है उसकी मधुर स्मृति निरंतर बनी रहती है कैसे दो बार तीन बार नर्मदा जी में स्नान नर्मदा जी से निकलते ही नहीं थे रोज रुद्राभिषेक और जब रेवा सागर संगम में नर्मदा और समुद्र के संगम में जब नर्मदा जी झूला झूला रही थी और वहीं अभिषेक चल रहा था क्या कहना महाराज वो दृश्य तो कभी भूल नहीं सकता है ऐसा अद्भुत दृश्य खूब सुख मिला खूब आनंद मिला ये क्या है यात्रा तो तमाम लोग करते हैं लेकिन श्रेष्ठ संतों की सन्निधि में तीर्थों का तीर्थत्व तो भी छिपा नहीं रहता वो प्रकाशित हो जाता है फिर पौराणिक आख्यान भी सुनने का अवसर मिलता है जब तक महात्म्य का ज्ञान नहीं होता तब तक, तक हमारी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती विश्वास नहीं होता और श्रद्धा विश्वास के अभाव में जो लाभ हमें मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए नारद जी कहते हैं ऐसे मत चले जाना तीर्थ यात्रा लोमसी आएंगे उनके संग जाना अर्थात किसी संत के साथ तीर्थ यात्रा करनी चाहिए बोलो भक्तवत भगवान की जय श्री लो मछी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगवान हम आपके अनुगत्य में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, संपूर्ण भारत के तीर्थों में विचरण करना चाहते हैं, प्रसन्न हो गए हैं नारद जी भी आ गए नारद जी बोले हम भी चलेंगे महाराज जी व्यास जी भी आ गए हैं पर्वत जी भी आ गए हैं, धौम्य जी भी आ गए हैं कितने ऋषि तैयार हो गए पांडवों के साथ चलने के लिए आप लोग श्रवण कर चुके हैं कि दस हजार ब्राह्मण उनके साथ चलते थे युधिष्ठ के अक्षय पात्र के द्वारा उनका पोषण होता था आज उन सब ब्राह्मणों के संतों के चरणों में युधिष्ठ ने प्रणाम किया है और कहा भगवान जो शरीर से असक्त हो वृद्ध हो किसी प्रकार से आदि व्याधि से युक्त हो वे आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी अपनी कुटिया आरोप प्रस्थान करें क्योंकि तीर्थयात्रा में सुविधा नहीं होती कहीं धर्मशाला मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी कहीं पेड़ के नीचे भी रहना पड़ेगा तो इसलिए इसलिए तीर्थों में जाकर के और जो तीर्थ यात्रा के कष्ट को सहन कर सकें, उन्हीं को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए लंबी चौड़ी सुविधा की लिस्ट लेके नहीं जाना चाहिए कि हमको ये नहीं मिला और हमको ये नहीं मिला और जो है तो है आनंद है मौज है बस आनंद से यात्रा करनी चाहिए बहुत से ब्राह्मण वे तो चले गए बहुत से ब्राह्मण बोले महाराज आपके संग हो जाएगी तो हो जाएगी बाद में तो होगी नहीं एक और बात सुनिए ये काम से यात्रा उठी है तीर्थ यात्रा काम्यक इसलिए वहाँ के जितने ब्रजवासी ब्राह्मण हैं उनका भी वर्णन मिलता है ब्रजवासी ब्राह्मणों ने कहा से कि महाराज हम तो ब्रजवासी हम तो कहूँ जावे आवे निक महात्मा चलने तो हमारी यात्रा आ जाएगी बोले तो चलो हमको छोड़ो मत तो लिखा उन ब्रज क्षेत्र के ब्राह्मणों को भी साथ में लेकर के युद्ध तीर्थ यात्रा के लिए चले है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय पांडव तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण ने आए हैं फिर प्रयाग आए हैं और वहाँ गए तीर्थ का गया तीर्थ में गए हैं, वहाँ पिंडदान आदि किया है महाराज गए के यज्ञों का श्रवण किया गया है गए गय की बड़ी भारी महिमा का यहाँ वर्णन है महाराज जी लिखा है कि बालू के कण आकाश के तारे और बरसा की बूंदें गिनी जा सकती हैं, लेकिन गये यज्ञ में जो दक्षिणा दक्षिणाधी ब्राह्मणों को उसकी गिनती संभव नहीं है इतने महाराज उदार थे महाराज गए इनके यज्ञों की बड़ी भारी महिमा वर्णन है कहते हैं कि इनके यज्ञ में लोग पूछते थे उनके सेवक कि भाई कोई प्रसाद पाने के लिए बाकी तो नहीं है चौबीसों घंटे पूछते रहते थे कोई भोजन के लिए प्रसाद के लिए बाकी तो नहीं है क्यों बोले महाराज अभी बचाए सामान कहते पच्चीस पहाड़ अभी प्रसाद के बचे हुए हैं पच्चीस पहाड़ प्रसाद के हमेशा बचे रहते थे गए महाराज के राज्य में ऐसे महाराज बड़े वीर थे और इन्होंने जो बहुत अधिक गोदान किया है उसकी महिमा का तो आगे वर्णन आएगा वही हम कहेंगे तो महाराज जी अब कहीं देते हैं, पता नहीं आगे समय मिले न मिले हमने चिन्हित किया है महाराज गए ने दस हजार करोड़ नहीं दस हजार अरब दस हजार अरब गायों का दान किया सुनकर लगता है कि ऐसे ही चरंजित करके लिख दिया होगा आगे हम श्लोक भी बताएंगे जब सामने उपस्थित होगा तो शंका इसलिए नहीं करना चाहिए कि संपूर्ण भूमंडल के वे राजा हुआ करते थे और वे महान योगी तपस्वी थे लाखों करोड़ों वर्ष की उनकी आयु हुआ करती थी तो इतनी आयु में उन्होंने इतनी संख्या में दान कर दिया हो तो इसके ऊपर हमें शास्त्र वचनों पर अविश्वास नहीं करना चाहिए महाराज अगस्त तीर्थ भी गए हैं अगस्त तीर्थ का बड़ा भारी महात्म्य का वर्णन है कहते कि ने पूछा है लोमस जी से कि महाराज आपने अगस्त तीर्थ का वर्णन किया है अगस्त जी महाराज ने आतापी बातापी को समाप्त किया तो ये क्या कथा है आप कृपा करके सुनाएं अगस्त जी का चरित्र हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं श्री अगस्त जी महाराज एक बार तीर्थ यात्रा कर रहे थे उन्होंने देखा की दो वृद्ध दाल पर पैर फंसा करके एक गहरे कुएं की ओर सिर लटका करके झूल रहे हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं क्यों इतना कष्ट पा रहे हैं? बोले हम अगस्त नाम के एक ब्राह्मण के पूर्वज हैं क्योंकि हमारे गोत्र में केवल अगस्त ही अवशिष्ट है और उसने विवाह न करने का निश्चय किया है तो जिस जिस ऋषि का पितर का गोत्र नष्ट हो जाता है उसे इसी तरह से नीचे गिरना पड़ता है तब आप दुखी हो गए आपने कहा कोई बात नहीं मैं विवाह करूंगा विवाह करके पवित्र संतान को उत्पन्न करके इस गोत्र की परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा ऐसा आपने पितरों को कहा पितर अंतर्धान हो गए अब धरती पर कोई ऐसी स्त्री ही नहीं मिली जो महर्षि अगस्त के तेज को धारण कर सके तब महर्षि अगस्त ने संपूर्ण सृष्टि का सार लेकर के एक अत्यंत दिव्य दिव्य कन्या का निर्माण किया और उस कन्या को उन्होंने विदर्भराज को दे दिया और कहा इसका पालन पोषण करो उस कन्या का ही नाम लोपा मुद्रा हुआ जो उस समय ब्रह्मांड की अपूर्व सुंदरी थी और उनको देख करके देवता भी कामना करते थे कि हमें प्राप्त हो महर्षि अगस्त कठोर तप करते करते बहुत समय हो गया अंत में वे विदर्भ नरेश के पास गए और बोले हमने जो कन्या अपने तपोवल से उत्पन्न की थी वो लाओ हमें प्रदान करो अब ऐसा कुतर्क मत ढूंढने लग जाना की अगस्त ने ही उत्पन्न किया उत्पत्ति कोई स्त्री पुरुष के संयोग वाली उत्पत्ति थोड़ी है योग बल से सृष्टि के सार तत्व को लेकर उन्होंने संकल्प से प्रकट किया तो वह उनकी कोई पुत्री नहीं थी ऐसा पुत्र का आप लोग नहीं करना इसलिए बात सावधान कर रहे हैं और पोषण के लिए उन्होंने राजा को दे दी और इसके बाद उन्होंने विवाह की इच्छा व्यक्त की अब तो महाराज राजा घबरा गया मन में सोचने लग गया कि यदि हाँ करते हैं तो भी ठीक नहीं और ना करते हैं तो महर्षि शाप दे देंगे अब हमें क्या करना चाहिए अंत में उन्होंने विचार किया लोपा मुद्रा ने कहा कि मुझे अगस्त जी को ही दे दो पिताजी परेशानी में मत पड़ो क्योंकि उन्होंने ही प्रकट किया है और एक संकल्प को लेकर प्रकट किया है उनके तेज को अन्य कोई स्त्री धारण नहीं कर सकती तब पिता ने विधि पूर्वक पाणी संस्कार करा दिया लोपा मुद्रा जैसी अभूतपूर्व त्रिभुवन सुंदरी परम पतिव्रता के साथ विवाह करके भी महर्षि अगस्त्य हजारों वर्ष तक कठोर तप करते रहे उन्होंने लोपा मुद्रा की ओर नेत्र भर के देखा तक नहीं एक दिन की बात है जिस लोपा मुद्रा को आपने कहा था देवी तुम एक तपस्विनी की पत्नी हो ये आभूषण वस्त्र उतार दो बलकर लपेट लो कृष्ण मृग चर्म ओढ़ लो तुम्हें तपस्विनी बनकर सेवा करनी है हजारों वर्ष तक कठोर तप में प्रवृत्त रही पति की सेवा करती हुई लोपा मुद्रा महासतियों में लोपा मुद्रा का नाम आता है आज वे स्नान करके शुद्ध हुई है और उन्होंने संतान की कामना की कलयुग में चित्त दूषित होने के कारण बार बार स्त्रियां रजो धर्म से युक्त तो होती हैं, छोटी आयु में भी हो जाती हैं, किंतु पूर्व काल के ऋषि महर्षियों का जो चरित्र है उसके अनुसार हजारों वर्ष तक भी उनका कन्यात्व बना रहता था उनमें स्त्री धर्म नहीं आता था ऐसा यही समझना चाहिए तो ऋतुकाल व्यर्थ न जाए ग्रह थका इसके लिए उन्होंने लोपा मुद्रा को संतान की कामना से आवाहन किया लेकिन इतनी बढ़िया बात लोपा मुद्रा ने कही जो आज हम सब समझ लें तो हम लोगों का वेश बच जाएगा लोपा मुद्रा ने कहा अन्यथा नो प्रतिष्ठेयम चीर काषायसिनी नई पाव नई पवित्रो विपर से भूषण यम कथन चन हे महर्षि मैंने वलकल वस्त्र धारण कर रखे हैं काठाए धारण कर रखा है मेरे मस्तक पर जताए हैं आपका भी महान पवित्र तपोधन ऋषि का स्वरूप है और मेरा भी स्वरूप तपस्वनी का, का है तो यह महान ऋषियों का विरक्तों का वेश है इस देश को भोग से मैं कलंकित नहीं करूंगी इस वेश की पवित्रता बनाकर रखना या हमारा आपका दोनों का कर्तव्य है इसलिए महाराज यदि संतान सुख देना चाहते हैं तो बढ़िया मकान बनाइए हम बढ़िया कपड़े पहने अब भी बढ़िया सुंदर पीताम्बरी धारण करो गृहस्थ जैसे आनंद से मौज ऐसी रहता है तब इसके बाद में स्वीकार करूंगी तो बोले धर्म का लोक हो जाएगा क्योंकि कुछ तिथिया होती हैं, उनके उनमें यदि गर्भाधान नहीं हुआ तो ऋतुकाल व्यर्थ हो जाता है वह भी गृहस्थ के लिए दोषा वह है तब आपने कहा हम उसी अवधि के भीतर तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर देंगे और धन मांगने के लिए वे गए सबसे पहले अगस्त जी धन मांगने के लिए जो है श्रुत परवा नाम के श्रुतरवा नाम के राजा के यहाँ गए श्रुतरवा ने अर्घपाद अर्घ में वेदित किया और आपने कहा कि मुझे अपने गृह साश्रम के लिए धन की आवश्यकता है आप धन दे दीजिए पर वह धन दीजिए जिस पर किसी का अधिकार न हो और जिस धन के देने से किसी पर भार न पड़े वह धन दीजिए तब राजा ने अपने पूरे राज्य का आय व्यय का लेखा महर्षि अगस्त के सामने प्रस्तुत किया उसमें जितना ही आमदनी थी उतना ही खर्च था आय व्यय बराबर था बोले तो अब तो एक पैसा भी लेंगे तो राज्य पर भार पड़ेगा प्रजा पर भार पड़ेगा ऐसा अन्याय का पैसा नहीं लेना चाहिए महाराज विरक्त को ऋषि को संत को ऐसा धन किसी से नहीं लेना चाहिए जिससे गृहस्था श्रमिक व्यक्ति की वृत्ति संकट में पड़ जाए बहुत ध्यान से बात है इतना धन नहीं कोई उधार है तो इसका मतलब थोड़ी को उसका इतना खर्च करा दिया जाए तो वो बेचारा रोड पर आकर खड़ा हो जाए ऐसा ठीक नहीं है तो इसलिए गृहस्थ पर जितना भार न पड़े उतनी ही वस्तु जो न्यायोपार्जित हो धर्म पूर्वक प्राप्त की गयी हो उसी वस्तु को ऋषि को प्राप्त करना चाहिए आपने नहीं लिया परवेश सोतरवा नाम के राजर्षि वो भी साथ हो गए बोले भाई आप हमारा तो ले नहीं रहे है हमको दोष ना लगे इसलिए हम और कहीं चलते हैं चंदा के लिए ऐसे होते हैं बड़े लोग जाते हैं तो बढ़िया मिल जाता है तो बोले ठीक है हम साथ में चलते हैं वो चले आगे बढ़े तो वो राजा ब्रहनस्व के पास गए उन्होंने भी बड़ी अगवानी की और उनका भी जब हिसाब किताब देखा तो कर्ज तो नहीं था उन पर लेकिन आय व्यय दोनों बराबर थे जितना आया उतना ही गया संग्रह नहीं था उन राजा के पास भी आपने उनसे भी कुछ नहीं लिया ये राजा भी साथ हो लिए इसके बाद महर्षि अगस्त अयोध्या अयो जी आए अयोध्या के राजा त्रिश दस्यु थे उन्होंने उनसे भी देखा तो उनके भी आये व्यय को देखा तो पता लगा कि इनका भी आय व्यय बराबर है चलो आय व्य बराबर था कर्ज तो नहीं था जिस राजा पर कर्ज हो वह दान देने का अधिकारी नहीं दुर्भाग्य है इस देश का देश की राष्ट्र की प्रगति के नाम पर कर्ज लिया जाता है और उसे फिर विदेश में जमा कर दिया जाता है बंदर बांट उसका हो जाता है ठीक ठीक कार्य में नहीं लगता और उस कर्ज से प्राप्त धन को अनुदान के नाम से पुकारा जाता है दान या अनुदान जैसे शब्दों को दूषित नहीं करना चाहिए जो राजा कर्ज में है वो दान करने का अधिकारी नहीं है पर नास्तिकों का सिद्धांत है न कर्ज करके घी पियो मर जाओगे तो क्या है भस्मीभूत और पुनरागम नमकुटा चार वाक का सिद्धांत ही पनप रहा है इसलिए राजाओं को महाभारत की कथा से शास्त्रों को शिक्षा लेकर के आप कम से कम राजस्व बढ़ा न सकें तो आय व्यय बराबर रखो राष्ट्र को कर्ज में मत डालो ये महाराज वाद का वर्णन किया गया तब ये सब तीनों राजा इन्होंने कहा कि एक दैत्य है उसके पास बहुत धन है इसका मतलब जो दैत्य होते उन्हीं के पास धन ज्यादा होता क्यूँकी लूटते खसोटते हैं दान करते नहीं तो उनके पास धन ज्यादा हो जाता कई बार ऐसा होता है वो इलवल का पुत्र है आतापी बातापी उसके पास बहुत धन है महाराज आतापी बातापी बड़े दुष्ट थे दुष्ट के धन को भी और सत्कर्म में लगा देना चाहिए ऐसा भी मिलता है तो महाराज ये क्या करते थे ये आतापी बातापी इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था तो आतापी बातापी को मार देता था और मार करके माया से उसका अन्न में मिश्रण कर देता था और फिर ब्राह्मणों का पूजन करता धन बहुत था इनके पास किसी क्षेत्र में अपरिचित क्षेत्र में पहुंच जाते हजारों ब्राह्मणों को न्योता दे देते थे और अपने भाई आतापी अपने भाई बातापी को मार करके माया से उसको अन्न का रूप दे करके और उसकी रसोई बना करके ब्राह्मणों को जिमा देते और जिमाने के बाद कहते अरे भैया बातापी बाहर आओ सब ब्राह्मणों का ऋषियों का पेट फाड़ फाड़ करके वो बाहर आ जाता हजारों ब्राह्मण मर जाते और फिर वहां के सारे क्षेत्र के धन को वे लूट लेते थे ऐसा धन समाज अब देखिए लोगों की दुर्बुद्धि कैसी है लोग इन घटनाओं को कहकर कहते, कहते हैं कि ऋषि लोग मांस खाते थे नर मांस खाते थे ये बिल्कुल गलत है क्योंकि महाभारत में मांस भक्षण का अनेक जगह अत्यंत निषेध है मांस भक्षण को भयंकर पाप बताया गया और ऋषि लोग ऐसा करेंगे इसलिए माया से वो इस प्रकार का निर्माण कर देते थे तो अगस्त जी महाराज भी गए और ये सब राजर्षि भी थे राजाओं को पता चल गया कि ये भोजन की कहेगा भोजन न करें लेकिन अगस्त जी को पता था की ब्राह्मणों का शत्रु है इसको समाप्त करना है अगस्त जी ने कहा कि ठीक है तुम न्योता दे रहे हो तो हम स्वीकार करते हैं बोले हजार ब्राह्मण बुलाओ बोले हजार नहीं हम अकेले ही बहुत हैं हजार दस हजार बीस हजार का अकेली खा जाएंगे तो बनाओ कितना बनाते हो आता ने खूब भोजन बनाया अपने भाई को मार करके और उसको माया से युक्त करके ढेर बना करके मार करके उसको उसमें सम्मिलित कर दिया और आपने भरपेट अकेले ही भोजन कर लिया राजा आदि किसी को उन्होंने भोजन नहीं करने दिया और खूब जट के खा गए खाने के बाद उस आतापी ने अपने भाई बातापी का नाम लेकर पुकारा बातापी भैया बाहर आओ यह सुनकर अगस्त जी बड़े जोर से हंसे और वो भाई लौट के बाहर नहीं आया तो लिखा है ततो वायु प्रादुर्भूत अधस्तस्य महात्म नब्दे न महता गर्जन यथा घन जैसे मेघ गर्जे ऐसे ही महर्षि अगस्त ने हंसते हुए थोड़ा सा उस करके और अपान वायु विमुचन किया इतनी जोर की अपान वायु आवाज करके छोड़ी जैसे बादल गर्ज रहा हो बोला मूर्ख अब क्या बुलाता है बातापी को बातापी पच गया आंत में जा करके देख लो जब पच जाता तभी गैस निकलती है अपान वायु निकलती है पच गया वो तो अब तो वो हतप्रभ हो गया इस ब्राह्मण शत्रु को उन्होंने समाप्त कर दिया इसके बाद कहा देखो भोजन किया है अब दक्षिणा लेंगे कि तुमने जितना धन बटोरा है ये सब हमको दे दो डर गया बेचारा धन तो उसने दे दिया लेकिन उसने सोचा कि छल पूर्वक इसका बध कर दिया जाए अगस्त जी आगे आगे जा रहे थे वह पीछे से अगस्त जी पर प्रहार करके नष्ट करना चाहता था महर्षि ने किया और बातापी को भी भस्म कर दिया आतापी को भी भस्म कर दिया तब से यह मंत्र उनके लिए प्रसिद्ध हो गया आतापी भक्सित तो ये नातापी भक्सितो ये समुद्र शोषितो ये मे प्रसीदतु वह अगस्त प्रसन्न हो जाए इस मंत्र का उच्चारण करके गीला हाथ पेट पर फेरने से अजीर्ण नहीं होता अपच नहीं होता पच जाता है अपान वायु भी ठीक से निकल जाती है ऐसा लिखा हुआ है महाराज तो अगस्त्यम कुंभकर्ण शनि च बडवा आहार परिपा भीमम पंचम च स्मरे पाँच महापुरुषों का नाम लेने से भोजन पच जाता है अगस्त्य जी कुंभकर्ण अगस्तम कुंभकर्णंचो अंचो शनि महाराज ये भी बहुभोजी हैं बडवा नलम और भीम ये पांच हो गए इन पांच का स्मरण करके पेट पर हाथ फेरने से और अपच नहीं होती मंदाग्नि नहीं होती पच जाता है ठीक ऐसी और फिर देखो हम बताई देते हैं अब भोजन आचमन पूर्वक भोजन आरंभ करना चाहिए फिर पुनः आचमन करना चाहिए उपनिषद में छांदोग्य में लिखा तस्माद अन्नम अनग्न कुरी अन्न को नग्न नहीं करना चाहिए अनग्न करना चाहिए आरंभ में आचमन और अंत में भी आचमन करके तब उठना चाहिए और आचमन के पश्चात फिर मूत्र त्याग करना चाहिए लवशंका करना चाहिए फिर हस्त पादी प्रक्षालन करके और फिर गीले हाथ से पेट पर ये मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पेट पर हाथ तैरना चाहिए फिर हाथ धो लेना चाहिए फिर नाभि का स्पर्श करना चाहिए फिर हाथ धो लेना चाहिए और फिर इन ये दो उंगली अंगुष्ठ इससे ऐसे नेत्रों का गीली उंगलियों ऐसी स्पर्श करना चाहिए नमः, नमहाय नमः, शुकन्यायी नमः कहकर के उन जीले हाथों से नेत्रों का स्पर्श करने से ऐसी सत्य चक्ष थे 100 साल तक हो जाएगा तो भी चश्मा नहीं लगेगा उसकी आँख नहीं खराब होगी हम लोगों का जीवन अशास्त्रीय हो गया इसलिए हम लोगों के शरीर में अनेक रोग आ गए अन्यथा शास्त्रीय जीवन जीने वालों को आधी जा है क्या करे हम भी महाआलती है जानते हुए भी कभी याद आ जाता तो कर लेते हैं नहीं कई बार व्यस्त होते तो नहीं कर पाते हैं जितना जानते हैं उसको भी उपयोग में नहीं ला पाते हैं इसमें प्रमाद ही कारण है अब तो उन्होंने सारा धन ला करके दरिद्र ब्राह्मणों में बांट दिया और जितना धन उनके गृहस्थाश्रम के लिए जरूरी था उतना आपने ले लिया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री अगस्त्य जी महाराज के पास कहते हैं कि श्री राम जी के भी यश का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है परशुराम जी और श्री राम जी का जो मिलन हुआ है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है और कहा कि महेंद्र पर्वत पर जहाँ श्री परशुराम जी निवास ये भी उड़ीसा में है यहाँ परशुराम जी निवास करते हैं इस तीर्थ की बड़ी महिमा है कहते हैं कि श्री परशुराम जी महाराज यह एक नवीन चरित्र है महाभारत का परशुराम जी महाराज ने श्री राम जी से कहा कि तुम हमारा धनुष उठाओ और युद्ध करो चरित्र आप सब जानते ही हैं। छुअत चाप आप ही चढ़ गये परशुराम मन विस्मय विशेष बात जो हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि परशुराम जी ने फिर बाण दिया बोले प्रत्यंसा चढ़ा बाण का संधान करो जब बाण उठाया सारी सृष्टि थरथर कांपने लगी तब उन्होंने महर्षि भगवान परशुराम के प ऐसी अर्जित जो पूर्ण लोक हैं उनको नष्ट कर दिया उस बाण के द्वारा और उस समय भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमें साधारण समझ रहे हो हे महर्षि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो यह एक विशेष बात महाभारत में है जो अन्यत्र हमें अब तक पढ़ने के लिए नहीं मिली भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप का दर्शन परशुराम जी को कराया है जैसे गीता जी ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया ऐसे ही रघुनाथ जी ने विराट रूप का दर्शन परशुराम जी को कराया यह एक नवीन बात महाभारत के प्रकरण में आई है उन श्लोकों का हम उच्चारण कर देते हैं। पश्चिम स्वेण रूपेण चक्षुष ततो राम तम शरीर वै रा पश्य भागव आदिवसून रुद्रा साध्यागण पिछतासन नक्षत्रा ग्रहासा गंधर्वा राक्षसा यक्षा नदिया तीर्था ऋषयो बालखिल ब्रह्मभूता सनातना देवर्षयच कार्य समुद्रा पर्वता वेदास् सोप निषदा वसट तारे स्वतः चेतो मंत्री सानुर्वेद भारत मेघ वृंदा वर्षाणी विद्युत कहते हैं कि भगवान के स्त्री अंग में परशुराम जी ने बारह आदित्य आठ वसु ग्यारह रुद्र साध्य देवता उन्चास मृदगण पितृगण अग्निदेव नक्षत्र ग्रह राक्षस यक्ष नदियां नदियाँ स्नातन ब्रह्म बालकिल ऋषि देवर्षि संपूर्ण समुद्र पर्वत उपनिषद के सहित वेद वसठकार ओंकार यज्ञ साम धनुर्वेद इन सबको प्रत्यक्ष मेघों का समूह भगवान के श्री अंग में देखा विराट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके परशुराम जी ने पुष्प वर्षा की और भगवान श्री राम की स्तुति करके वे पुनः उस तीर्थ में जाकर के चले गए यहाँ तप्तोद नामक का तीर्थ है यहाँ भृगु जी ने तपस्या की थी और परशुराम जी ने उसमें स्नान करके खोए हुए तेज को प्राप्त किया था वृत्तासुर के भी प्रसंग का वर्णन किया है कि वृत्तासुर बड़ा बलवान था देवता भयभीत तो होकर के भाग खड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने दधीची के अस्थियों से वज्र बनाकर उसका वध होगा धीची ने परोपकारार्थ अस्थियों का दान कर दिया और इंद्र के वज्र से वृतासुर का वध हुआ कई विस्तृत चरित्र है लेकिन समय संकोच से हम थोड़े ही शब्दों में उसका वर्णन कर रहे हैं और महाराज अब जो असुर बचे थे वृतासुर के मरने के बाद वे सब असुर समुद्र में जाकर छिप गए और जब रात्रि हो जाती तो वे समुद्र से निकलते और समुद्र से निकल करके वे महर्षियों के आश्रमों में बिचरते और ऋषियों का भक्षण कर जाते उनके यज्ञ पात्र को नष्ट कर देते इस प्रकार से सारी धरती ऋषियों की हड्डियों से परिपूरित हो गई वे ऋषि समर्थ हो होते वे भी प्रतिकार नहीं करते क्योंकि उनकी अपने शरीर में ममता थी नहीं देह उपाधि नष्ट हो गई वो मुक्त हो गए पर इससे धर्म का लोप होने लग गया तब सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि हमारी आवश्यकता अभी नहीं है तुम चले जाओ महर्षि अगस्त जी के पास वे हमारा ही स्वरूप हैं, वे तुम्हारे संकट को दूर करेंगे तब देवता अगस्त जी के पास आए बोले महाराज समुद्र में छिपे हैं जब तक समुद्र खाली नहीं होगा तब तक इनका संघार संभव नहीं है आप समुद्र पी जाइए आपने प्रसन्न होकर कहा ठीक है पी जाते है बहुत सुंदर श्लोक है लिखने योग्य श्लोक है क्षीणेशु च ब्राह्मणेश पृथ्वी क्षय्यति तथा पृथिव्याम क्षीणायाम त्रिदिवम क्षय्यति ब्राह्मणों के ऋषियों के नष्ट होने से धरती नष्ट हो जाती है और जब धरती नष्ट हो जाती है तो स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है इसलिए ब्राह्मण और गऊ इन पर संपूर्ण सृष्टि आधारित है इसलिए गऊ और ब्राह्मण दोनों की रक्षा होनी चाहिए अब तो महाराज अगस्त जी महाराज गए समुद्र के पास और आप समुद्र को पीने लग गए विंध्याचल की भी कथा है कि विंध्याचल बढ़ रहा था आपने कहा मैं दक्षिण जाऊंगा और जब तक लौट के ना हूँ तब तक इसी अवस्था में रहना आज भी विंध्याचल सोया हुआ है ऐसे आपके पराक्रम है जैसे ही वहां गए महाराज पीने लग गए समुद्र को भयंकर वेद से आपने पिया और इतने बड़े समुद्र को केवल तीन चुल्लू में पी गए आप सोचे कितनी बड़ी चुल्लू होगी उनकी तीन चुल्लू में समुद्र खाली कर दिया सब पी गए केशवाय नम माधवाय नमा नारायण आय नम अब तो दैत्य खाली समुद्र में निकल आए देवताओं ने युद्ध किया और समस्त दैत्यों का बध करके गौ और ब्राह्मण की रक्षा की अगस्त जी की संपूर्ण देवताओं ने स्तुति की बोले महाराज आप कृपा करके अब समुद्र को फिर से भर दीजिए बिना समुद्र के सृष्टि का काम कैसे चलेगा बोले जीर्णम तथि मया तोयम उपायोन्य प्रचिंत वो तो हमारे भीतर पच गया लघुशंका भी नहीं उतरेगी उतने पानी ऐसी तो वो तो पच गया भीतर जा के इसलिए समुद्र भरने का दूसरा उपाय खोज लो अब तो प्रतीक्षा करो अब नहीं भरेगा समुद्र। खाली जगह में गड्ढा कचरा कूक कुछ न कुछ हो जाता है धीरे धीरे विप्लब होने लग गया उसी समय महाराज सगर को भगवान शंकर की कृपा से दो रानियों में से एक रानी के साठ पुत्र हुए और एक रानी के असमंजस हुए और सगर ने सौ अक्ष यज्ञ किए निन्यानवे यज्ञ पूर्ण हो गए थे सौमा यज्ञ चल रहा था इंद्र ने अश्व को चुराया और उन्होंने साठ हजार पुत्रों को कहा कि अश्व को लेकर के आओ तब उन्होंने जहाँ समुद्र पहले से था उसी को वो भर गया था गड्ढा कुर गया था उसको खोद करके समुद्र उन्होंने बना दिया और भीतर खोदते खोदते पाताल तक चले गए और वहाँ उन्हें कपिल महर्षि का दर्शन हुआ बाद में कपिल जी वहाँ से आकर यहाँ विराजय है वहीं घोड़ा इंद्र ने बांध दिया था कपिल जी को चोर चोर कह कर वे चिल्लाने लगे कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर वह भस्म हो गए। असमंजस ने असमंजस के पुत्र अंशुमान ने प्रसन्न किया कपिल जी को और कपिल जी ने कहा घोड़ा ले जाओ और गंगा जी आएंगी तब जाकर यह ठीक होंगे और गंगा जी के जल से ही समुद्र पूरा हुआ यह मत लगाना कि उन्होंने पी करके लघुसन का कर दिया इसलिए खड़ा हो गया बहुत से लोग ऐसा भी बोल देते है कि अगर किसी ने पी के फिर मूत्र त्याग किया तो खड़ा हो गया ऐसा नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा है समुद्र महान तीर्थ है ऐसा मन उठपटांग मन, मनमाफिक मन बातें नहीं करनी चाहिए ब्राह्मणों के साप से समुद्र खड़ा हो गया ऐसा वर्णन है महाभारत में वर्णन है ब्राह्मणों ने शाप दिया और समुद्र खारा हो गया कथा आगे आएगी तो सुना देंगे नहीं तो संक्षेप में भी कह देते हैं। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण आये अपने दंड कमंडल रखे बोले यही स्नान संध्या हवन तर्पण आदि करेंगे तब तक, तक समुद्र का तो स्वभाव तूफान आया और उनके दंड कमंडल पोथी पत्र सब बहा के ले गया ब्राह्मण आये बोले कहाँ गए हमारा सब यज्ञ करना था हमको बोले तो गया अच्छा इतना गर्दता है ब्राह्मणों के आगे जा अपे हो जा खारा हो जा खारा हो गया महाराज इसलिए भैया इनसे बच के रहो इनकी सेवा कर दो दंडोत्प्रणाम कर लो ज्यादा इनसे झगड़ा नहीं करना नहीं तो किसी को भी शाप दे देते हैं महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय समुद्र को राजर्षि शगर ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया समुद्र को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तो सगर से आत्मजा सागरा सगर का जो पुत्र है उसका नाम है सागर अपने पुत्र के रूप में सागर को स्वीकार किया और महाराज अंशुमान ने तप किया गंगा नहीं आईं अंशुमान के बाद दिलीप जी हुए उन्होंने तप किया गंगा जी नहीं आई अंत में श्री भगीरथ जी ने कठोर तप करके गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया एक हजार वर्ष तक केवल वायु का आहार करके आपने कठोर तब किया गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी तो सही लेकिन मेरे बेग को कौन धारण करेगा बोले भोले बाबा बेग को धारण करेंगे वही एक समस्या का समाधान तो हो गया दूसरी समस्या ये है कि पापी लोग मुझमें स्नान करेंगे वो तो पवित्र हो जाएंगे लेकिन मैं उन पापों को कहा ले जाऊंगी भगीरथ जी ने कहा साधव न्या शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत घम सिंग संगास्ते स्वासे जगभित परोपकार में लगे हुए जो विरक्त संत हैं, न्यासि न हमारे विरक्ता जो विरक्त संत हैं, परोपकार पारायण हैं, शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। संपूर्ण जगत को पवित्र करने में समर्थ हैं ऐसे विशुद्धांतक करने वाले महान संत जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे गंगाजी बोली फिर तो कोई महात्मा हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं क्यों दुनिया के पाप गंगाजी में और गंगाजी के पाप महात्मा पे महात्मा काय को गंगा स्नान करने लग गया बोले महाराज ऐसे संतों को पाप छू नहीं सकता क्योंकि तेसु आगभिद हर ही आते उन संतों के हृदय में संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले भगवान विराजमान है इसलिए पाप उनका स्पर्श नहीं करते पर ये महात्म सुनकर अपने लिए मत सोचने लग जाना हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये वस्तुतः जो इस कोटि के संत हैं उनके लिए यह बात है हमारे जैसे लोग तो गंगा स्नान करके ही पवित्रता का अनुभव करते हैं सामान्य मनुष्य है यही समझना चाहिए बोलो श्री गंगा मैया की जय गंधर्वो समाज रगरा युर्दृक्षव समा ततः पपात गगनाथ गंगा हिमवतस्ता गगना गंगा हिमवतस्ता गंगा गगनाथ पपात आकाश से गिरी गंगा जी ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मोती बरस रहे हों आकाश से भगवान शंकर अपना कमर कस के व्याघ्र चर्म को कस करके खड़े हो गए जटा कलाप को घुमा दिया है जटाओं में आकर गंगा जी मूर्तियों की मोतियों की माला भगवान शिव के जटाओं में फिरोधी गई है ऐसी शोभा हो गई शंकर जी की जटाओं में गंगा जी घूमने लग गयी तब प्रार्थना करने पर शंकर जी ने जटाओं से गंगा जी को प्रकट किया इसलिए गंगा जी का नाम जटा शंकरी है बोलो श्री गंगा मैया की जय इस प्रकार से गंगा जी के स्नान के लिए जो व्यक्ति चलता है उसको एक एक पग पर अश्वमेध बाज के यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है ऐसी गंगा जी की गंगा जी जल नहीं है साक्षात ब्रह्मद्रव द्रव्य है उनका स्पर्श करने से सगर के 60,000 पुत्र जो महर्षि कपिल के अपराध से भस्म हुए थे वे भी भगवान के धाम के अधिकारी हो गए महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं लोमस जी सुना रहे हैं बोले हे स्थिर यह कौशिकी नदी है इस कौशिकी नदी के तट पर विश्वामित्र जी का आश्रम है यहीं महर्षि श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया है इसलिए कौशिकी नदी में स्नान करो ऋषि श्रृंग की तपस्थली में कुछ देर रह करके तप करो साधन करो यह ऋषि श्रृंग मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे यह सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा भगवन कोई मानव किसी पशु योनि की स्त्री से संपर्क करके संतान उत्पन्न करे यह व्यवहार विरुद्ध है और शास्त्र निषिद्ध है एक महान विभाडक ऋषि ने मृगी के गर्भ से पुत्र कैसे उत्पन्न किया इसको कृपा करके आप समझाइए बोले नामक ऋषि महान ब्रह्म तेज ऐसी सम्पन्न ऋषि ऋषि तपस्या से रिशी थे। रिशी उनका अंतकरण पवित्र हो गया था वे अमोघ वीर थे उनके तप से देवताओं को भी भय हो गया था एक दिन वे कौश की नदी में खड़े होकर के जो है तप कर रहे थे और उसी समय इंद्र की भेजी हुई उर्वासा नाम की अफसरी पूर्वती नाम की अप्सरा आई और उसको देखकर आपका अमोघ तेज उस ह्रदय में ही स्खलित हुआ और दैवसात वहां एक शापित अप्सरा मुर्गी के रूप में आई थी और उसने उसका पान कर लिया जल के सहित अमोघ तेज था इसलिए गर्भ में पहुंचकर वह बालक के रूप में परिवर्तित हो गया वह मुर्गी तो बालक को जन्म देकर मुक्त तो हो गयी ब्रह्म को चली गयी और इस बालक को विभाषि ने संकल्प किया कि मैं इस बालक को सर्वथा विकार शून्य बनाऊंगा विषयी विकारी पुरुषों के कुसंग में पहुंचने से ही विषय विकार जागृत होते हैं मैं किसी संसार के मनुष्य से इसको मिलने ही नहीं दूंगा महर्षि ने विधिवत इनका यज्ञोपविता जी संस्कार कराया संपूर्ण स्वरूप देवता का इनके मस्तक पर एक सींग था इसलिए इनको ऋषि श्रृंग कहा गया भगवान के बहनोई राम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रु जी इनके साले लगते हैं ऐसे महर्षि ऋष्य श्रंग वे कप में प्रवृत्त हो गए एक समय की बात है अंग महाराज ने एक ब्राह्मण को कुछ देने को कह दिया था किंतु बाद में भी उस बात ऐसी मुकर गए उन्होंने मना कर दिया झूठ बोल दिया ब्राह्मणों से छल करने के कारण ब्राह्मण उनके राज्य को छोड़कर चले गए इससे इंद्र रुष्ट हो गए और अवर्षण हो गया बहुत मनाया ब्राह्मणों को तब ब्राह्मणों ने ही उपाय बताया कोई ऐसा ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में आ जाए जो सर्वथा काम विकार से शून्य हो तो यह पाप नष्ट हो जाएगा और इंद्र वर्षा करेगा उस ब्राह्मण का तुम सत्कार करो अब ऐसे किसका किसका पता लगाया जाए श्रृंगी ऋषि ही ऐसे हैं जो सर्वथा काम विकार से शून्य हैं। तब बेशियाओं को बुलाकर कहा उनको यहाँ लाया जाए तो एक बड़ी बुढ़ी बेशिया थी उसने जुम्मेवारी ली महाराज जी लिखा है कि उसने गंगा जी में बहुत बड़ी नाव बनवाई इतनी बड़ी नाव थी उसी में पहाड़ था उसी में वृक्ष थे उसी में हरी हरी घास थी कुटिया बनी हुई थी फलदार वृक्ष लगे हुए थे ऐसा उसने विलक्षण बनाया महाराज आश्रम जैसा लगता था तैरता हुआ आश्रम हो और वह बैठ करके आई और आकर के विभांडक ऋषि जब समझा लेने गए थे वह पहुंची और पहुंच करके अब महर्षि ऋषि सिंह ने तो आज तक किसी को देखा ही नहीं था उन्होंने सोचा कोई ब्रह्मचारी जी आये हैं बोले आइए ब्रह्मचारी जी एस पादयो पाद्यम अस्तयोह अर्घ्यम निवेदन करने लग गए बोले हम इस समय अनुष्ठान में हैं न हम किसी से प्रणाम लेते हैं न किसी का अर्घ पाद्य आदि लेते हैं न किसी की पूजा लेते हैं हाँ हमारा नियम यह है कि हम लेते कुछ नहीं देते हैं इनके पास तो कड़ुए कंदमूल फल से वो बढ़िया बढ़िया मिठाई लाई थी बढ़िया बढ़िया फल लेके आई थी वो पिलाया जूस पिला दिया इस प्रकार का मधुर पदार्थ उन्होंने जीवन में पहली बार ही पिया था और बोले कि हम प्रणाम नहीं करते हम तो आलिंगन करते हैं बोले आलिंगन क्या होता है तो उसने श्रेष्ठ सिंह को बार बार रहस्य लगाया अब नाचने लगी गेंद खेलने लगी पर इतना सब होने के बाद भी आलिंगन आदि के बाद भी इनके चित्र में विकार की जागृति नहीं क्योंकि वे जानते ही नहीं है वो तो समझ रहे ये कोई दिव्य ऋषि है वो चली गई इसके बाद ऋषि आए बोले पुत्र आज तुम अस्वस्थ से क्यों हो उन्हें बोले महाराज एक महान संपोधन ऋषि थे हम लोगों के तो दाढ़ी मूछ है उनका मुंह बड़ा चिकना छुपड़ा था उनके जटा बड़े अच्छे थे गुथे हुए थे भेड़ी गुथी थी ना उसमें फूल लगे हुए थे हम लोगों के कपड़ा बलकल है पर उनके कपड़ा बड़े अच्छे थे और महाराज भौरे गुंजार कर रहे थे लगता उनके शिष्य भेद पड़ रहे हो और वो तो हाथ में बहुत अच्छे आभूषण थे पैर में गले में पूरा वर्णन किया और पिताजी बड़ी विलक्षण बात ये है उस ब्रह्मचारी विलक्षण तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी के वक्षस्थल पर बड़े बड़े मांस के पिंड थे हमारे नहीं है आपके नहीं है उसके पता नहीं कहाँ से हो गए ऐसी वह, ऐसा वह विचित्र ब्रह्मचारी उसने हमको इतना मीठा फल खाने को दिया कंदमूल फल इतना बढ़िया शर्बत पीना को दिया कि मैंने आज तक नहीं पिया मैं तो उसी की विधि से तपस्या करना चाहता हूँ अरे बेटा राक्षस यहाँ बेष बदल के घूमते हैं और वो महर्षि क्रुद्ध होकर के चारों ओर बन में घूमने लगे कहीं पता चल जाए उस दुष्ट का उसे हम शाप देकर भस्म कर दें लेकिन वो बेष्या बड़ी चतुर्थी वो छिप गई जा करके अपने आश्रम में आश्रम जैसे बना रखा था उसने एक बार फिर महर्षि कहीं बाहर गए थे कन्नबुल पल के लिए वह आई और आकर उसने कहा कि आज समय नहीं है हम तुम्हारे आश्रम पर कई बार आ चुके हैं अब तुम हमारे आश्रम पर एक बार भी नहीं आए तो चलो पिताजी से पूछेंगे बोले पिताजी नहीं कहेंगे वो हमको तुमको दोनों को शाप दे देंगे तब बेचारे भोले भाले निर्विकार ये चले गए बैठ गए उसमें आश्रम और ही समझ रहे नौका नौका भी उन्होंने नहीं देखी थी वो तो आश्रम जैसा था उसमें बैठ गए और नाविकों को आज्ञा दे दी उस नाव में यंत्र लगे हुए थे उसने शीघ्र ही नौका को अंगदेश में पहुंचा दिया गंगाजी के माध्यम से और जैसे ही बोले महाराज अब उतरिए अपने आश्रम की ओर जाइए जैसे ही उन्होंने नौका से नीचे पैर रखा ऐसे निर्विकार ब्राह्मण का चरण पड़ते ही गड़गड़ गड़गड़ -गर, गर -गर बादल गरजने लगे भयंकर वर्षा होने लग गयी और ब्राह्मणों ने पहले सिखा पढ़ा के रखा था महाराज रोमपाद को अंग नरेश रोमपाद महाराज ने अपना संपूर्ण राज्य और अपनी पुत्री महर्षि रिश्त को अर्पित कर दी और पूरे राज्य में खेती शुरू करवा दी खेती और गोशालाएं बनवा दी महाराज जी लिखा है हजारों गायों को पूरे मार्ग में वहाँ से वहाँ तक लाखों गोवंश को इकट्ठा कर दिया ग्वाल वालों को कह दिया कोई महात्मा तुम्हें दिखाई पड़े चाहे क्रोध में हो चाहे प्रसन्नता में उनको देखते ही तुम लोग कहने लग जाना महाराज आधिराज ऋषि सृंग महाराज की जय हो ऋष श्रं महाराज की जय हो ऐसा कहना वो पूछेंगे सब बता देना महाराज यहाँ के राजा ऋषि श्रंघ है और वे विभाक ऋषि के पुत्र हैं, बोले ये खेती किसकी है बोले वो आपके पुत्र की ही है ये गैया किसकी बोले आपके पुत्र की ही है धीरे धीरे उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा तो लिखा है गो माताओं के पुष्ट गो माताओं का दर्शन करके महर्षि का क्रोध ठंडा हो गया बोले चलो जो भवितव्यता बस जो होना था तो हो गया और अब जब शांता के सहित ऋषि सृज ने चरणों में प्रणाम किया महर्षि का रहा सहा क्रोध भी चला गया बोले बस खूब दीर्घायु हो या सस्वी हो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो बस बात यह है संतान उत्पन्न होते ही तुम राज्य का भोगों का त्याग करके पुनः हमारे आश्रम में आकर के तप करना विरक्त भाव से तप करना ऋषि संग ने वैसा ही किया बोलो ऋषि शह महाराज की जय यह भी चरित्र कई अध्यायों में है जिसको हमने बहुत संक्षेप से सुनाया है कौशिकी नदी की महिमा का वर्णन करने के बाद अंत में गंगा सागर तीर्थ पांडव पहुंचे हैं गंगा सागर का दर्शन किया है वो लोग गंगा सागर महाती ससागरम समासाद्यो गंगा याद्र प नदी शता नाम पंचान चक्रे समाप्त लवन सौ पवित्र नदियों के साथ गंगा जी समुद्र में मिली है इसलिए गंगा सागर तीर्थ में स्नान करने से पाँच सौ नदियों के सहित गंगा और समुद्र में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है इसके बाद गंगा सागर स्नान करके पांडव उड़ीसा आ गए हैं। उड़ीसा में उन्होंने उड़ीसा के समस्त तीर्थों में विचरण किया है और वहां वैकरणी नदी में स्नान किया है वहां यज्ञ भी किया है और इसके बाद वे महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए हैं और महेन्द्र पर्वत पर उन्हें श्री कृतभ व्रण का दर्शन हुआ है जो परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं और उनके युद्ध के समय के सारथी भी हैं अकृतभ्रण ब्रह्मि का दर्शन किया और महाराज जी वहां से उन्होंने आकाश में दिव्य लोकों का दर्शन किया विश्चर में और कहा कि जो लोक तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं वो यहां से 12 लाख किलोमीटर ऊपर है ये तीर्थ की महिमा है यहाँ स्नान करने से आपको ये सब प्रत्यक्ष की तरह दिखाई पड़ रहा है बारह लाख किलोमीटर के या ऋषियों के दिग्ध लोग तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं ऐसा महाराज जी वैतरणी महात्मा महात्म है अब समुद्र स्नान की विधि दी हुई है इस, इस विधि से जो समुद्र स्नान करता है उसी को समुद्र स्नान का पूर्ण प्राप्त होता है यह विधि का ज्ञान न हो और इन मंत्रों का उच्चारण न करे तो स्नान की तो चले क्या कुषा के अग्र भाग से भी समुद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए समुद्र संपूर्ण तीखों का राजा है एक और विशेष बात है समुद्र स्नान के बाद दूसरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए और प्राय सब यही करते हैं समुद्र नहाएंगे फिर तो नल के पानी पे नहा लेंगे समुद्र स्नान करके जो अन्य जल से स्नान करता है उसे समुद्र के तिरस्कार का पाप लगता है संपूर्ण तीर्थों के अधिपति में नहा करके कोई कहते महाराज शरीर चिपकता है बाल चिपकते हैं अरे भैया क्यों शरीर के इतने पीछे पड़े हो चिपकता दूसरे दिन शाम को फिर नहा ठीक हो जाएगा और नहीं भी ठीक होगा तो मरना है बुढ़ापे से बच नहीं सकते मृत्यु से बच नहीं सकते शरीर के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए शरीर में ज्यादा ममता नहीं रखनी चाहिए जितने में शरीर भगवान के भजन के योग्य बना रहे उतना ध्यान दे लेना ठीक है बाकी क्या काला और क्या सफेद मरना सबको पड़ेगा कोई ऐसा नहीं जो बिना मरे रह जाए जो पैदा हुआ वो नष्ट होगा इसलिए सबसे पहले समुद्र में जाए सात शास्त्रांग वंदन करे विधिवत समुद्र का पूजन करे और इसके बाद फिर स्वस्थ वाचन करे है लोमची ने स्वस्थ वाचन किया है और इसके बाद श्री युधी ने समुद्र का पूजन किया है समुद्र के पूजन के मंत्र हैं ज्यादा नहीं है चार मंत्र हैं इनका उच्चारण करके समुद्र स्नान करना चाहिए हम उच्चारण कर देते हैं इन मंत्रों का ओम नमो विश्व ओ नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्वपराय तेन्ध्यं कुरु देशे स सागरे लवणसी अग्निर्मी योनिरापोथ दिव्यो विष्णोरेतस्व मृत से नी ब्रवन पांडव सत्यवाक्यं बेदी मीम तम तरसाधिरोह देहो रेतोधा धा विष्णुमृत से जपन पांडव सत्यवाक्यं तथोपगात पति नदीनाम का उच्चारण करके नदी पति में अवगाहन करना चाहिए अन्यथा ही पुरुष्रेष्ठ देव यो नहीं अप्रे नापिकेय न स्प्रष्टव्यो महो दधी हाथ के छूने की बात तो दूर है कुशा के अग्रभाग से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए समुद्र की इतनी बड़ी भारी महिमा है परशुराम जी का प्राकट्य कैसे हुआ है तो ये अध्याय है 114 सौ चौदह पर्व में तीर्थ पर्व और श्लोक संख्या है 25 से लेकर 29 तक श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय अकृत व्रण ने परशुराम जी के अवतरण की कथा सुनाई है महर्षि ऋतिक उनको तप करते हुए विचार हुआ कि गोत्र वृद्धि के लिए विवाह करना चाहिए और उन्होंने महर्षि गाधी राजर्षि गाधी की पुत्री गाधी जो है कन्नौज के राजा थे कानीपुर देश के गाधी से कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती हमको दे दो गाधी घबरा गए बोले महाराज दें तो आफत न दें तो आफत एक महान तपस्वी को कन्या कैसे दें आपने कहा एक हजार श्यामकर्ण घोड़े लाओ प्रमाणित करो कि मैं विवाह के योग्य हूँ कन्या ले जाओ लोक जाकर के एक हजार श्याम करण घोड़े लाकर अर्पित कर दिए अब तो महाराज को विवाह करना ही था सत्यवती का विवाह महर्षि ऋषि के साथ कर दिया गया हजारों वर्ष तक करते हुए व्यतीत तो हो गया एक दिन महर्षि सत्यवती की सेवा ऐसी से प्रसन्न भय और उन्होंने कहा की तुम वरदान मांगो वो इतनी भोली थी सत्यवती बोली अपनी मैया वरदान मांगेंगे अपनी माँ से पूछा माँ बोली वरदान में एक अपने लिए पुत्र मांग लो और एक अपने लिए भाई मांग लो क्यूँकी तुम मेरी एकमात्र पुत्री हो एक पुत्र हमारे लिए मांग लो उन्होंने मांग लिया मऋषि ऋषिक ने वेद की ऋषाओ का पाठ किया शरू तैयार किए अपनी पत्नी को कहा की आलिंगेताम पृथक वृक्षऊ शाश्वत तुम अपनी माता को कहो कि वो पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का आलिंगन करो इससे और ये चरु का भक्षण कर लो तो तुम्हारे दोनों को पुत्र हो जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा अब वह अपनी माता के पास आई माता ने कहा कि देखो बेटी तुम तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी हो तुम्हे भजन करने वाला पुत्र चाहिए तो तुम्हारे लिए जो चरू बनाया होगा ना वो ज्यादा विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके बनाया वो पत्नी के पृथ्वी सबका होता है और हम तो सास है तुम्हारे पतिदेव की तो हमारे लिए ऐसे वैसे थोड़े हल्के मंत्र बोल करके बना दिया होगा तो ऐसा करो कि हमारा पुत्र अधिक योग्य हो तुम्हारा भाई इसके लिए तुम अपना चरु हमको दे दो और वृक्षों का भी विपरीत आलिंगन करो बोले जो आज्ञा माताजी, तब गुलर का आलिंगन करना था सत्यवती को उन्होंने पीपल का आलिंगन किया और चरु का भक्षण कर लिया और इनकी माता ने चरु का भक्षण करके गूलर का आलिंगन कर लिया महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना और कहा कि ब्रह्म ब्राह्मण क्षत्र वित्र पुत्रो भविष्य तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होता हुआ भी भयंकर क्षत्रिय की वृत्ति वाला होगा और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा क्षत्रिय होता हुआ भी ब्राह्मण बन जाएगा ब्रह्मषि पद को प्राप्त कर लेगा अब तो सत्यवती रोने लगी बोले महाराज आप जैसे महान ऋषि के द्वारा ऐसे पुत्र की कामना नहीं होनी चाहिए मेरा इसमें दोष क्या है शास्त्र की आज्ञा है पुत्र अथवा पुत्री को माता पिता की बात भी माननी चाहिए तब आप प्रसन्न हो गए उनके भोलेपन पर और आपने जो है कह दिया आशीर्वाद दे दिया तुम्हारा पुत्र जमदग्नि तो ब्राह्मणोचित स्वभाव वाले होंगे किंतु तुम्हारे पवत्र में यह चरू का प्रभाव चला जाएगा इसलिए वे साक्षात भगवान का तेज आवेश अवतार भगवान परशुराम हुए बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की और जो ब्राह्मण चरु से जिनका जन्म हुआ था वे विश्वामित्र हुए मूल में चरु ब्राह्मण चरु होने के कारण वे ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त होने किया इसलिए हमारा सिद्धांत जो है वह जन्म से ही जाति का सिद्धांत है वही सनातन धर्म का सिद्धांत है वही मान्य है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय एक दिन की बात है महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता उसको मानसिक व्यवचार का दोष लग गया है ये नदी में स्नान करने गई थी और वहां एक राजा वह जल विहार कर रहा था अपनी पत्नी के साथ उसको देख करके इनका मन थोड़ा विचलित हो गया इतना भी दोष महर्षि शयन नहीं कर सके और उन्होंने अपने पुत्र सुषेण बसु बिस्वा इनको कहा कि मार दो माता को अपने पुत्र रुकवान को कहा कि माता का वध कर दो चारों ने वध नहीं किया हक्के बक्के से रह गए पिताजी को आज कैसे गर्मी चढ़ गई और जब परशुराम जी आए बोले मार दो अपनी माता को और अपने चारों भाइयों को बोले जो आ गया पिताजी फरसा उठाया एक में माताजी का मस्तक जैसी आराम और अपने चारों बड़े भाइयों का मस्तक भी जय जय सियाराम कर दिया बोले पुत्र हो तो आप तुम्हारे जैसा हो पिताजी हो तो आपके जैसे हो मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है वरदान मांगो बोले आपने मेरे भाइयों को वेद विस्मृत हो जाने का श्राप दे दिया और उनका बध हो गया उनको पुनः अपनी स्मृति आ जाए शास्त्र ज्ञान की वे जीवित तो हो जाएं मेरी माता जीवित तो हो जाए और मुझे मातृ बध का पाप न लगे भ्रातृ बध का पाप न लगे मेरे भाइयों को मेरी माता को यह स्मृति न रहे कि परशुराम ने मेरा सिर काटा था नहीं तो द्वेष पैदा हो जाएगा और मुझे अजेजत तो प्राप्त हो अमरत तो प्राप्त हो पिताजी ने एवं मस्तू कहा अब ध्यान दें महाभारत की कथा सुन रहे हैं आप लोग पांडव विपत्ति में क्यों पड़े कितना बड़ा रक्तपात क्यों हुआ युधिष्ठिर ने जुआ खेला क्यों खेला जुआ धरत के कहने से खेला वो भी धर्म का पालन कर रहे हैं अपने से बड़ों की आज्ञा बिना विचारे भी पालन करना चाहिए माँ तो पिता गुरु प्रभु की बाने, भी नहीं बा शुभ जाने और इसी सिद्धांत को बार बार युष्ठ कह रहे हैं द्वारा भी मैं जुआ इसलिए खेलूंगा कि मेरे ताऊ जी आज्ञा दे रहे हैं पापुण्य उनके ऊपर हम आज्ञा पालक हैं हमें आज्ञा पालन है हमें शिक्षा यह लेनी चाहिए आज्ञा पालन अवश्य करना चाहिए पर आज्ञा पालन के पहले यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए आज्ञा देने वाला कौन है शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देगा तो क्या उसका पालन किया जाएगा फिर शास्त्र किस लिए है फिर विचार किस लिए है फिर विवेक किस लिए है शास्त्र विरुद्ध आज्ञा पालन करने का भी मन होवे तो जमदग्नी जैसा समर्थ ऋषि आज्ञा दे तो बिना सोचे विचारे करना चाहिए धर्तराष्ट्र जैसा मोहग्रस्त व्यक्ति भले ही बड़ा हो पूज्य हो यदि अन्याय पूर्ण आज्ञा देता है अधर्म की आज्ञा देता है तो विवेकी पुरुष को उसे नहीं मानना चाहिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी बाप के कहने से मैया को मार सकता है बेटा भाइयों को भी मार सकता है पर उस बाप के कहने से मार सकता जो तो मरे हुए को पुनः जीवित भी कर सके और नहीं तो पिताजी कहे पुत्र तुम्हारा धर्म मेरी आज्ञा का पालन है मार दो अपनी इस मैया को सीधे आके पुलिस पकड़ेगी आजन्म कारावास होगा फिर केस चलेगा फिर फांसी होगी तो पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऐसे पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए जो जानबूझ बुझ के कारागार में भिजवा देवे समर्थ हो आज्ञा देने वाला समर्थ होना चाहिए एक दिन की बात है हई है, है वंशी सहस्रा बाहू अर्जुन जिसे दत्तात्रेय भगवान की कृपा से अपरमित सामर्थ्य प्राप्त हुई थी हजार भुजाएं उसे प्राप्त हुई थी वह आया धर्मात्मा राजा था महर्षि जमदग्नि ने उसका सेना के सहित स्वागत किया यह स्वागत कैसे हुआ जब उसे पता चला कि कामधेनु गाय के प्रभाव से किया तब उसने कहा महाराज ये गाय हमको दे दो इन्होंने कहा कि राजन इस प्रकार से ब्राह्मणों के धन को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए इससे हमारे संपूर्ण वैदिक धर्म का निर्वाह होता है लेकिन वह माना नहीं बछड़े को पकड़कर घसीटने लग गया गाय करुण कंदन करने लग गई और महर्षि जमदग्नि क्षमाशील होने के कारण उन्होंने रोका नहीं देखो न रोकने के दो कारण एक कारण तो ये है कि बधिक तो नहीं ले जा रहा है एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला एक राजा ही ले जा रहा है भले ही राजमत में अंधा होकर ले जा रहा है लेकिन गाय की सेवा तो करेगा पूजा करेगा और हम नहीं रोक पा रहे हैं रोकेंगे तो तब क्षय अच्छा होगा इसलिए भगवत इच्छा विचार करके वे मौन हो गए ओ महाराज जी गाय को ले गए गाय को जब ले गए यह बात परशुराम जी को पता चली जैसे ही परशुराम जी को पता चली परशुराम जी क्रोध में भर गए उन्होंने अभी वह राजधानी में पहुंच नहीं पाया था इसी बीच में उसे ललकार दिया भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके उसकी हजार भुजाओं को मूली गाजर के जैसे अमनिया कर दिया उसका वध कर दिया और सवत्ता गाय को लाकर पिताजी को दे दिया बोले तो आज से कोई गाय की चोरी करने का साहस राजा भी नहीं करेगा राजा प्रजा को दंड देता है अभी आप महाभारत महा की कथा के क्रम में सुन चुके हैं अर्जुन ने ब्राह्मणों की गायों को हरण करने वाले का वध किया है उसे बाणों से समाप्त कर दिया है शास्त्र के अनुसार गो करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए मृत्यु दंड से छोटा कोई दंड उनको नहीं मिलना चाहिए राजा को उन्हें दंड देना चाहिए इसलिए परशुराम जी ने गो तस्करी करने वाला चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो उसे भी मृत्युदंड मिलना चाहिए राजा प्रजा को दंड देता है तो राजा को दंड कौन देगा परशुराम जैसे समर्थ ऋषि ही राजा को दंड देंगे मस्तक काट दिया जब लौट के आए तो पिताजी रोने लग गए पिताजी ने कहा बेटा मूर्धाभिषिक्ष राजा ब्राह्मण के ही तुल्य होता है ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने मार दिया क्रोध में भर अब तुम्हें दोष लगा तुम इसके लिए तीर्थ यात्रा करके इस पाप का प्रायश्चित करो जो आज्ञा कहकर आप चले गए अभी आप जंगल में गई ही थे तब तक कार्तवीर अर्जुन के पुत्र आए और उन्होंने जैसे व्याध मृग का वध कर दे ऐसे ही समाधि में बैठे हुए महर्षि जमदग्नि का तीखे बाणों से वध कर दिया रेणु का मस्तक पटक पटक करके रोने लगी इक्कीस बार छाती पीटकर कर हाँ परशुराम हा परशुराम कहा परशुराम जी दौड़ के आए और कहा माता जितनी बार तुमने मेरा नाम लिया उतनी बार इन गऊ ब्राह्मण और वेद के विरोधी जो क्षत्रिय हैं उनको मैं समाप्त करूंगा बहुत ध्यान से सुने कई बार ये कथाएं जातिगत विद्वेश को भी बढ़ाने वाली हो जाती हैं पंडित जी नाराज होंगे तो क्षत्रियों से कह देंगे ठाकुर साहब होश में आ जाओ उसी खानदान के हैं हम जिसने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को लड़ाई झगड़ा होता तो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं पंडित जी ऐसा कहते हैं और क्षत्रिय वो भी यही कहते हैं अरे महाराज ये वही हैं ये तो मजबूरी है हमारी पैर पूजना पड़ते इनके ये वही हैं जिन्होंने 21 बार हमारे रुंडमुंड बिछा दिए थे धरती पर ये वही हैं पर बहुत ध्यान से सुने क्षत्रियो से विहीन का तात्पर्य क्षत्रिय जाति को समाप्त नहीं किया स्पष्ट लिखा ब्रह्मद्रोह नरपान जो क्षत्रिय गऊ ब्राह्मण और वेद इनके विरोधी हो गए थे उनको समाप्त किया जो धर्मात्मा गऊ ब्राह्मण इनका आदर करने वाले अरे क्षत्रिय क्या ऐसा कोई भी प्राणी हो जो वेद का ब्राह्मण का गाय का तिरस्कार करता हो वह तो बद के ही योग्य है इसलिए ब्राह्मणों का क्षत्रियो से वैर नहीं क्षत्रियो का ब्राह्मणों से वैर नहीं हाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि दोनों वर्ण एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित तो हो जाएं तो संपूर्ण राष्ट्र में धर्म की रक्षा गाय की रक्षा वे कर सकते हैं बड़ी सरलता से कर सकते हैं धर्म नष्ट होता ही तब है जब ब्राह्मण सदाचार शून्य हो जाते हैं क्षत्रियो के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रह जाता है क्षत्रिय स्वच्छंद हो जाते हैं तो वैसे भी पाप कर्म करके धन कमाने वाले हो जाते हैं और जब तीन वर्ण ही बिगड़ गए तो चतुर्थ तो नष्ट होना ही है इसलिए ब्राह्मण सुरक्षित हो ब्राह्मण सुरक्षित होकर क्षत्रियो को अनुशासित करे अब क्षत्रिय सदाचारी होकर के वे ब्राह्मणों के तप की रक्षा करें वैश्य और शूद्र इन दोनों वर्णों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके इनकी भी रक्षा करें गौ और ब्राह्मण की वेद की रक्षा करें कहते हैं उस समय श्री परशुराम जी महाराज ने पांच कुंड सरोवर भर दिए रक्त से और इसके बाद ऋचिक ने आकर के प्रकट होकर के कर्म से रोका और श्री परशुराम जी महाराज ने यज्ञ किया कहा यज्ञ किया ज्यादातर मान्यता यही है कि वह यज्ञ राजस्थान में हुआ राजस्थान में दो क्षेत्र हैं एक तो दोनों को ही पौराणिक प्रमाण है पुष्कर जी में यज्ञ किया यह भी वर्णन है ब्रह्म के निकट और दूसरा भाव ये है कि श्री परशुराम जी ने इस बध के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ यज्ञ किया जिसको हम लोग लोहार कहते हैं लोहारगल में उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञांत स्नान के लिए अग्नि अग्निकोण से ही और उन्होंने जलधारा को प्रकट किया जो ब्रह्म हृदय की जलधारा है जिसमें आज भी स्नान करके लोग निष्पाप होते हैं उसको प्रकट किया जहाँ कुंड है वो परशुराम जी की यज्ञ वेदी है उसी में वे हवन करते थे और उस यज्ञ वेदी का प्रभाव आज तक ऐसा है उसमें जो भी डालो वह गल जाता है पांडव जब आए तो श्री नारजी ने कहा कि तुम महाप्रस्थान करके जाना चाहते हो लेकिन जब तक निष्पाप नहीं होगे, तब तक तुम्हारी ऊर्ध गति नहीं होगी तब सारे धरती को तीर्थों पर विचरण करो जहाँ तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों शस्त्र शस्त्र गल जाए समझ लेना वहाँ हम निष्पाप हो गए अस्त्र शस्त्रों को सब तीर्थों में स्नान कराते थे पुष्कर जी ने स्नान कराया तो उनका कुछ जंग छूट गया लेकिन वो गले नहीं लेकिन जब यहाँ लोहार गल में उनका स्पर्श कराया वे सब विलीन हो गए जल में तब इस तीर्थ को धरती का श्रेष्ठ तीर्थ माना गया पांडवों ने यहाँ स्नान किया और वे गोत्र बध के पाप से मुक्त हुए ऐसा लोहार गल का महात्मा है भगवान सूर्य ने संज्ञा देवी के साथ यहाँ तप किया भगवान सूर्य का यह तीर्थ है अब समय नहीं नहीं तो हम लोहारगल महात्म की कथा भी कह सकते हैं चारों युगों में क्या क्या इसका महात्मा है तीर्थों की महिमा पुराणों में खूब लिखी है तो यहाँ भी यज्ञ उन्होंने किया यह भी सिद्ध होता है अब बहुत ध्यान से सुन लें राजस्थान में खांडल विप्र बहुत है खांडल विप्र कहते हैं बहुत से लोग कहते हैं खंडेल वाल ब्राह्मण खंडेल वाल वैश्य होते हैं खंडेल वाल ब्राह्मण नहीं होते अज्ञान के कारण राजस्थान के कुछ ब्राह्मण अपने को खंडेल वाल ब्राह्मण कहने लग गए कुछ लोग अपने को खांडल ब्राह्मण कहने लग गए अब हम जो कह रहे हैं प्रमाण से उसे स्वीकार करो वही लिखा करो उसी का प्रचार करो वही स्वीकार करो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों की संज्ञा आप लोगों की उत्पत्ति का वर्णन तीर्थ यात्रा पर्व में श्री परशुराम जी ने इसी लोहारगल में प्रमाण दोनों है कल्पेद से या तो पुष्कर जी मानो या लोहारगल मानो यहाँ उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में अग्निवेदी का निर्माण किया कितनी बड़ी यज्ञ वेदी बनाई कई श्लोक हैं वेदीम चाप्य दश्यपा महात्म दशभ व्यामा कृपा नभोत् धाम विषाम कहते महात्मा कश्यप को सोने की वेदी का दान दिया ये यज्ञ कुंड वेदी कितनी बड़ी थी बोले उस काल में उस युग में परशुराम जी का जो आकार है माने आकार भी तो युग के अनुसार बदल जाते दस व्याम दस व्याम माने परशुराम जी के नाप से 40 हाथ ऊंची 40 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी वेदी थी और ऊंची कितनी थी बोले 36 व्याम व्याम इसको कहते हैं नौ व्याम नौ व्याम नौ चौका 36, 36 हाथ 36 हाथ ऊंची स्वर्ण वेदी थी अब यज्ञ के बाद मंडप का दान होता है वेदी का दान होता है तब उन्होंने कश्यप जी को वेदी का दान कर दिया तब कश्यप जी ने जिन ब्राह्मणों को बुलाकर उस वेदी के टुकड़े टुकड़े करके दान कर दिया तो जिन ब्राह्मणों ने कश्यप जी के हाथ से वह स्वर्ण वेदी का दान प्राप्त किया वे खांडवायन बिप्र हुए महाभारत में उन्हें खांडवायन कहा गया इसलिए आप लोग सब खन, खांडल कहते हैं कोई खंडेलवाल कहते हैं सब कहना बंद करो अब आप लोग खांडवायन लिखना आरंभ करो खांडवायन विप्रों की उत्पत्ति है और ये प्रकरण महाभारत में लिखा हुआ है ये इनकी उत्पत्ति है ताम कश्यपानुमते नुमते ब्राह्मणा खंड शा व्यभस्ते राजन प्रख्याता खांडवायना ये खांडवायन विप्र नाम से प्रसिद्ध हो गए एक और बड़े दुख की बात है प्रायः खांडवायन ब्राह्मण अब हम खंडेलवालिया वाल खांडल हम नहीं कहेंगे हम जो पोथी में लिखा वही कहेंगे खांडवायन ब्राह्मण दुर्भाग्य से अब यह समझने लग गए हैं कि ये पूजा पाठ करना पुरोहताई करना पंडिताई करना ये हमारा धर्म नहीं है तो अन्य ब्राह्मणों का धर्म है लेकिन विचार करें वे यज्ञ में सम्मिलित न होते ज न होते तो कश्यप जी उनको कैसे स्वर्ण देते सब वैदिक याज्ञिक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना है समय से आप यज्ञोपवी धारण करें गायत्री का जप करें संध्या करें सूर्याघ दें खान पान और विचारों को अत्यंत पवित्र करें सबके लिए आवश्यक है लेकिन खांडवायन विप्रो में जो पूजा पाठ से उदासीनता बढ़ती चली जा रही है और संस्कार धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं इस कमी को आप समाप्त कीजिए अपने स्वरूप को संभालिए गोपालक बनिए गो सेवक बनिये और संस्कारित बनिए गोवृत्ति बनिए और महाराज कश्यप जी का आशीर्वाद है परशुराम जी का आप लोगों को परशुराम जी ने सोना दिया है आशीर्वाद है कि तुम दरिद्रता का शिकार नहीं होगे। महाराज खांडवाइन विप्र दरिद्र भी होंगे तो समय आने पर वे फिर धनाढ़ हो जाएंगे। ये परशुराम जी की कृपा उनके ऊपर है इसलिए समय से बालकों के यज्ञोपवीतादि संस्कार अवश्य कराना चाहिए बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय युधिष्ठिर लोमस महर्षि के साथ नारद जी के साथ प्रवासक क्षेत्र में पहुँचे है वहाँ यादवों और पांडवों का मिलन हुआ है दाऊजी बड़े दुखी हुए हैं पांडवों को देख कर के दाऊ ने सहानुभूति प्रकट की है भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध प्रकट किया है और सातिकी ने भी शौर्यपूर्ण पूर्ण उद्घार किए हैं भगवान श्री कृष्ण के वचनों का युष्ठ ने अनुमोदन किया है और कहा सात्य सात जी का मत था की आप लोग यही बैठे रहे हैं। हम जाते है कौरवों को समाप्त कर देते हैं पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं धर्म धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे इस कृत्य को अभिनंदन नहीं करेंगे क्योंकि वे धर्म और सत्य का आदर करने वाले हैं इसलिए इनके धर्म पालन में हम लोगों को सहयोगी होना चाहिए बाद में युद्ध में हम लोग पराक्रम दिखाएंगे ऐसा सांत्वना दी है और युधिष्ठिर ने उसका अनुमोदन किया है बोलो भक्तवत् भगवान की जय महाराज गय के यज्ञ की प्रशंसा की गई है और कहा कि गये के यज्ञ में जितने भी पात्र थे सब स्वर्णमय थे ऐसी विलक्षण उनके यज्ञ की वह परंपरा थी इतनी दक्षिणा गय के यज्ञ में ब्राह्मणों को दी गई कि ब्राह्मण भी उस दक्षिणा को पाके उन्मत्त से हो गए कितने महाराज दक्षिणा उठा के नहीं ले जा पाए कितना बेचारे लाद के ले जाएं, वो नहीं ले जा सके इतनी दक्षिणा उनको मिली इतना अद्भुत यह यज्ञ हुआ उस यज्ञ की बड़ी महिमा है और महाराज शरियाती इनकी पुत्री सुकन्यावन तीर्थ का भी वर्णन किया गया है यहाँ श्यवन जहाँ तप कर रहे थे सुकन्या ने जलते हुए ज्योतियों को देख कर के कांटो ऐसी स्पर्श करा दिया और उससे महर्षि चवन के नेत्र फूट गए और उससे राजा सरियाती की सेना के मलमूत्र अवरुद्ध हो गए महाराज सरियाती ऋषि की शरण में आए क्षमा प्रार्थना की बोले महाराज आपकी पुत्री ने हमको अंधा बना दिया मेरी सेवा कौन करेगा बोले यही आपकी सेवा करेगी बोले तपस्वी को किसी स्त्री की सेवा लेने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है किसी भी तपस्वी को किसी स्त्री शरीर से अपने शरीर की सेवा नहीं लेनी चाहिए हाँ चतुर्थाश्रमी को तो विवाह करना वर्जित है लेकिन ऋषि धर्म पालन करने वाले जो अभी ग्रहाश्रमी अभी विवाह नहीं किया लेकिन अभी ग्रहशास्त्र में भी प्रवेश नहीं किया है ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य व्रत के ही पालन में लगे हुए हैं ऐसे जो उन्हें ऋषि कहा जाता है ऐसे लोग विवाह करते हैं उसे नि, उसे निषिद्ध नहीं माना जाता क्योंकि वो विरक्त नहीं हुए ध्यान से सुने जिसने ग्रह त्याग कर दिया है जो साधु सन्यासी हो गया है यदि वह किसी भी प्रकार से फिर से ग्रह साश्रम की ओर जाता है विवाह करता है तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है ऊपर चढ़ नीचे गिर गया उसे वानतासी कहा जाता कुत्ता कहा जाता शास्त्री की भाषा में बमन कर दिया फिर उसी को खा लिया और लिखा है कि जो रक्त हो कर के और फिर गृह में जाए साधु बन के ब्याह कर ले ऐसे व्यक्ति का मुख देखकर वस्त्र के सहित गंगा जी में स्नान करने से प्रायश्चित होता है अन्यथा उस व्यक्ति का मुख देखने में भी शास्त्र में पाप कहा गया बड़े दुख की बात है हमारे बड़े बड़े प्राचीन स्थान इसी तरह नष्ट हो गए और राजस्थान का एक महान वैष्णव तीर्थ गलता आज उसकी भी यही दशा है श्री रामानंद संप्रदाय का विरक्त परंपरा का वह एक महान स्थान है महान पीठ है समस्त द्वाराचार्य पीठ प्राय वहीं से उत्पन्न हुए हैं राजस्थान में वैष्णव धर्म का ध्वज फहराने वाला वह एक महान तीर्थ गलता गाल ऋषि ने जिसे प्रकट किया जो श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज ने जहां बैठकर भजन किया श्री की महाराज ने जहां तपस्या की श्री अग्रस्वामी जी ने भी जहाँ बैठ के तपस्या की ऐसा वह महान गलता तीर्थ दुर्भाग्य से वह संयोगी हुआ गृहस्थ हुआ और उस स्थान की गरिमा संपूर्ण भारतवर्ष में कैसी रही उसका हम वर्णन नहीं कर सकते और आज कैसा दुर्भाग्य है वहाँ जाकर देखकर भी चित्त में पीड़ा होती है इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने इस प्रकार से स्थान की पवित्रता को दूषित किया है उन्हें आज भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए वहाँ से हट करके रामानंद सम्प्रदाय की वस्तु रामानंद सम्प्रदाय को समर्पित करके और इस पाप को धो डालना चाहिए और संपूर्ण आस्थिक समाज को भी एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में गलता ही नहीं हमारे प्राचीन जितने विरक्त संतों के स्थान हैं उन सब की पवित्रता मर्यादा सुरक्षित होनी चाहिए हम अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री नारायण दास जी महाराज का स्मरण करते हैं जो इस प्रकार के पवित्र कार्यों के लिए कटिबद्ध हैं और अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं उन महापुरुष का अपना निजी स्वार्थ क्या है कोई स्वार्थ नहीं है तो ये बात है तो विरक्त को स्त्री की सेवा लेने का अधिकार नहीं है शास्त्र के द्वारा उसे काष्ठ स्त्री के भी संग्रह का निषेध किया गया है किंतु ऋषि धर्म पालन करने वाले तप करके विवाह कर सकते हैं तो उन्होंने कहा तपस्वी को भी किसी स्त्री की से सेवा नहीं लेनी चाहिए राजा समझ गए की ब्याह करना चाहते बोले जिसने आपका अपराध किया वही आपकी पत्नी होकर सेवा करेगी पाणी ग्रहण कराया है और इसके बाद कुछ समय बाद सरिया आए हैं महर्षि केवन के यहाँ और उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री तो एक देवता के साथ बैठकर के चौसर खेल रही है पुत्री ने चरणों में प्रणाम किया राजर्षि दूर हट गए उन्होंने कहा रि दुष्टा तूने सूर्यवंश को कलंकित कर दिया मैंने वृद्ध च्यवन ऋषि को तुझे समर्पित किया था तूने उनका त्याग करके किस देव कुमार का वरण कर लिया उसने कहा पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ तब ऐसा कैसे कर सकती हूँ ये आपके जामाता च्यवन ऋषि ही है और इनको ऐसा रूप कैसे प्राप्त हुआ और ये सोने का महल कैसे प्राप्त हुआ बोले महाराज पिताजी आप चक्रवर्ती राजा अवश्य हैं लेकिन आपके पास वह वैभव कहा जो इस महात्मा के महल में वैभव है अश्विनी कुमारों की कृपा से मेरे पति को इस रूप की प्राप्ति है अब तो च्यवन जी ऐसी प्रणाम करके शरियाने का महाराज अयोध्या चलिए यज्ञ कराइए तब आप यज्ञ कराने आए अश्वनी कुमारों को सोमपान के लिए जैसे ही आमंत्रित किया इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा, चाह करके महर्षि ने इंद्र को स्तंभित करके और उसी समय एक मदासुर नाम का दैत्य उत्पन्न कर दिया यह दैत्य इसकी दाढ़े सौ सौ योजन तक फैली हुई थी इसने सारी धरती आकाश को घेर लिया इंद्र थर थर लगे तब आपने इंद्र ने कहा महाराज आप सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों को भी देते हैं तब आपने छोड़ा और उस उस दैत्य के चार टुकड़े करके उसको बांट दिया उस मदत्य को उसका एक भाग मद्यपान करने वालों को दे दिया मद्यपान करने वाले आसुरी भाव से ग्रसित हो जाते हैं वे दैत्य ही हो जाते हैं और एक अंश उसका जो है व्यभिचारिणी स्त्रियों को प्रदान किया वे भी आसुर प्र, असुर प्रकृति की ही होती हैं। एक भाग जुआ खेलने वालों को प्रदान किया और एक भाग प्राणियों का बध करने वाले को प्रदान किया वे भी असुर ही होते हैं। मांस बक्षियों को एक भाग प्रदान किया मांस बक्षी भी दैत्य ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि मद्यपान से दुष्ट स्त्रियों के संपर्क ऐसी जुआ से शिकार से शिकारानस भक्षण से इन दोषों से बचना चाहिए इन दोषों से युक्त तो होता है तो वह असुर हो जाता है फिर वह मनुष्य नहीं रह जाता है युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान आपने यह बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया हे लोमस जी मानधाता का चरित्र भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने मानधाता तीर्थ का भी दर्शन कराया है तब आपने वर्णन किया है राजर्षि युवनाश बड़े धर्मात्मा थे उन्होंने संतान की कामना से यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी रात का समय था वे आए बहुत पुकारा किसी ने जग कर उनको पानी नहीं पिलाया पानी कहीं था ही नहीं तब आप यज्ञशाला में घुस गए और जिस कलश में ऋचाओं का पाठ करके मंत्र जल रखा था जिसे रानी को पीना था अंधेरे में राजा ने ही उसे उठा पी लिया ब्राह्मणों ने का जो होना था सो हो गया अब राजा ही गर्भवान हो जाएंगे राजा के गर्भ रह गया पेट में बच्चा हो गया और फिर वशिष्ठ जी ने ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला हाँ वशिष्ठ जी सब जानते हैं ऑपरेशन करना भी जानते हैं उन्होंने पेट फाड़ के निकाला शल्य चिकित्सा करके बालक का बाहर निकाला और राजि युवनाश भी जीवित रह गए बालक अब इसको दूध कौन पिलाए पिता के पेट से तो पैदा हो गए पर दूध कौन पिलाए सब उस यज्ञ में इंद्र उपस्थित थे इंद्र ने कहा माम धाता मैं ही इसकी माता हूँ कहकर इंद्र ने अपनी सर्जनी उंगली बालक के मुख में दे दी इंद्र के उंगली में अमृत है जैसे ही बालक को दे दिया बालक घरिष्ठ पुष्प वरिष्ठ हो गया मानधाता बड़े महाराज बड़े महानु भाव महापुरुष थे मानधाता मान धाता ने तेन पद्म सहस्राणी गवा दश महात्मना ब्राह्मण नाम महाराजा दत्ता नीति प्रचक्षते यह या वन यात्रा पर्व के में एक सौ अध्याय का इकतालीसवां श्लोक है यह सबसे बड़ी संख्या पूरे महाभारत में पढ़ने को हमको मिली इसमें लिखा है महात्मा राजा मानधाता ने यज्ञ किया और दस हजार पद्मगा ब्राह्मणों को प्रदान की दस हजार पद्म दस हजार पद्म का मतलब होता है दस हजार करोड़ अरब दस हजार पद्मगा प्रदान की विचार करो इन संख्याओं को सुनकर के लगता है कि सारी धरती पर गाय ही गायें गी और कोई जीव थे ही नहीं ऐसा लगता है मनुष्य बहुत कम थे इतनी गायों का दान किया कैसी अद्भुत धरती रही होगी आज कितने दुख की बात है महाराज इसी वंश में महाराज सोमक हुए उन सोमक का भी तीर्थ उस सोमक तीर्थ का भी सेवन किया है युष्ठ ने और कहा महाराज सोमक तीर्थ की महिमा का वर्णन कीजिए बोले महाराज सोमक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राज्य यहाँ राज्य करते थे उनकी सौ रानिया थी ये बड़ा अद्भुत चरित्र है इसको सुनकर के यज्ञ के नाम पर देवी देवता के नाम पर जो हिंसा की जाती है उस प्रश्न का समाधान इस चरित्र में उनके सौ रानिया थी महाराज सोमक के लेकिन कोई संतान नहीं थी एक बार उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि आप यज्ञ करके हमें पुत्र दीजिए पुरोहित ने यज्ञ किया और यज्ञ करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ बड़ी रानी के उस पुत्र का नाम रखा गया जंतु जंतुर नाम सुत सुतस्त, सुतिन स्त्री शायत अब तो बड़ा भारी प्रेम था उस जंतु से जंतु अभी छोटा बच्चा ही था तब तक, तक उसको कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा काट गया जैसे ही काटा वो महाराज रोने लग गया बच्चे तो रोते ही काटेंगे तो रोएंगे, बच्चा रोने लग गया रोने लग गया तो वो सौ की सौ माताएं रोने लग गईं, रोदन सुनकर के महाराज घबरा गए कहीं पुत्र की मृत्यु तो नहीं हो गई भीत तो पता चला उसको चीटी खा गई तीसरे सब रो रहे हे भगवान ऐसे विचित्र लोग चींची खाने से इतने दुखी हो गए अब तो महाराज ने धिक्कारा और सोमक उवाच उसने कहा सोमक राजा ने कहा धिगस्वैक पुत्रत्व अपुत्रत्व बरम भवेत नित्यातुरभता नाम शोक एवैक पुत्रता एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्र न होना ही ठीक है जो एक पुत्र वाला है राजा कहते उसे मैं पुत्रहीन मानता हूँ क्योंकि एक ही पुत्र है दुर्घटना हुई कोई कारण बन गया और वो समाप्त तो हो गया तब तो उसके वंश का उच्छेद हो गया इसलिए यस्तव्य हो वह वह पुत्र पितर लोग कहते अनेक पुत्रों को जन्म दो सारी परंपराएं चलती रहें, गृहस्थों की भी विरक्तों की भी सेना की भी सारी परम्पराए चलती रहें, इसके लिए बात कही गई। तो एक पुत्र होने की अपेक्षा न होना ही श्रेष्ठ था देखो हमारी सौ पत्निया हैं और हे पुरोहित जी एक बेटा के कारण कितना दुख भोगना पड़ा इसलिए आप ऐसी कृपा करें ऐसा कोई यज्ञ करावे की हमारी सभी रानियों के पुत्र हो जाए पुरोहित ने कहा हो तो जाएगा लेकिन आपको कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेंगे क्या बोले आपका जो यह पुत्र है सोमक इसी का इसी के द्वारा यज्ञ करना होगा इसी की आहुति यज्ञ में देनी होगी इसका बपा होम जब होगा तो उस बपा होम के धूम का आग्रहण करके और ये तुम्हारी रानियां गर्भवती हो जाएंगी और सबके एक एक पुत्र होगा एक तरह से सौदा हो गया एक तो दोगे और सौ मिल जाएंगे तुमको रा का राजा है एक अग्नि के कुंड में जाए तो जाए तो तो मिलेंगे स्वीकार कर लिया गया अब बपा होम क्या है इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि जो याज्ञिक वैदिक लोग हैं वे जानते हैं बपा एक एक झिल्ली होती है छागवली में भी बपा होम किया जाता है सुम यज्ञ आदि में कर्मकांड करने वाले वैदिक लोग उसको जानते हैं जो जानते हैं जो करते हैं उनको हमारा नमस्कार है अपने तो वैष्णवीय पद्धति से जो भगवान की सेवा पूजा उपासना है जिसमें किसी भी प्राणी को मनवाणी क्रिया से सताया नहीं जाता है ऐसी पवित्र क्रिया को ही हम लोग अनुकरणीय मानते हैं वही करना चाहिए भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए है इस प्रकार के जो कृत्य हैं, सकाम कृत्यो का इस प्रकार के वर्णन है पर वे मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। इसका मतलब है कि विधि में उनका आवश्यक विधि में वर्णन नहीं है कि ये करना ही चाहिए अमुक कामना है तो ऐसा कर सकते हो लेकिन वह करने का पाप भी लगेगा इस चरित्र को सुनकर के आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी राजा ने स्वीकार कर लिया अब तो पुरोहित ने यज्ञ का विधान किया और उस यज्ञीय पशु मान करके उस पुत्र का ही यजन किया पुत्र से ही यजन का विचार किया जाने लग गया माताओं को पता चला उन्होंने पकड़ लिया वो छोड़ नहीं रही थी लिखा है एक हाथ माताएं पकड़ के खींच रही थी दूसरा हाथ पुरोहित जी खींच रहे थे कि भाई जल्दी करो नहीं तो मुहूर्त निकल जायेगा अंत में पुरोहित जी ने एक झटका में खींच लिया बालक और उसका बध करके उसका बका होम किया गया माताएं वात्सल्य के कारण बेहोश हो गई उस यज्ञ को देख करके और यज्ञ तो पूर्ण हुआ माताएं गर्भिणी हो गई किंतु सौ पुत्र भी हो गए राजा ने बड़े बड़े यज्ञ भी किए सब हो गया लेकिन जब देह त्याग के अनंतर वह सोमक नाम के राजा परलोकवासी हुए तो यमलोक होकर के ही सबको जाना पड़ता है उन्होंने भयंकर यमलोक में अथ नरके घोरम पच्य मानम ददर्थ तम प्रथम किमर्थम तुम तो नरके पच्य से उन्होंने वेदज्ञ अग्निहोत्री वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पुरोहित को नरक की आग में पकाया हुआ देखा उनको पकाया जा रहा है नरक की आग में इसका मतलब हिंसात्मक कृत्य को वेदों की दुहाई देकर कहने वाले करने वाले भी नरक की अग्नि में पकाए जाएंगे ये महाभारत के इस प्रमाण से सिद्ध होता है आप विचार करें जब इस प्रकार की हिंसा का पाप भी नरक जाकर भोगना पड़ता है तो फिर ऐसी बातें बिना सर पैर की लोग क्यों करते हैं कि उस काल में भी वेदिक काल में भी ऋषि मांस खाते थे यो होता था क्यों होता, होता था ये बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए तो उस पुरोहित जी ने कहा पुरोहित से पूछा कि तुम कैसे तपाए जा रहे हो पुरोहित जी ने कहा महाराज मैंने आपके पुत्र का होम करवाया था यज्ञ करवाया था उसी का भयंकर परिणाम है कि सारे जीवन भर कठोर तप और वेदों का स्वाध्याय अग्निहोत्र आदि करने के बाद भी उस पाप के परिणाम स्वरूप हमको नरक की आग में पकाया जा रहा है राजा बहुत दुखी हो गए देखिए इसका मतलब है यजमान को पाप नहीं लगा ज्यादा क्यों तो यजमान तो जानता ही नहीं था यजमान को उपदेश ब्राह्मण ने किया और वो तो करके उसके मनोरथ की पूर्ति हो गई लेकिन इस प्रकार का यज्ञ ब्राह्मण ने कराया तो उसको उसका दोष ब्राह्मण को लगा इसका तात्पर्य की वेद में सब प्रकार के कृत्यो का वर्णन है ब्राह्मण यदि इस प्रकार के कृत्यो को के लिए प्रेरित करता है तो कर्ता को तो फल मिल जाएगा लेकिन वह अपकृत्य जो किया गया है उसका दोष ब्राह्मण को भोगना पड़ेगा ऐसा समझना चाहिए उस समय धर्मराज से राजा सोमक ने कहा हमारे पुण्य को इन पंडित जी को दे दीजिए इनको स्वर्ग भेज दीजिए और मैं नरक चला जाऊं मैं नरक की आग में पकता रहू धर्मराज ने कहा धर्म उवाचो नान्या करतु फलम राजन नदाचनो जो कर्म करता है फल भोग भी उसे ही करना पड़ता है इसलिए दूसरे का फल दूसरा नहीं भोग सकता है इसलिए तुम इसका नहीं भोग सकते हो सुमक ने कहा महाराज अपने पुरोहित को छोड़कर मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता इसलिए हम भी इसी नरक में रहेंगे ये पुण्यात्मा होकर भी नरक में रह गए और उनकी इस उदारता के कारण पुरोहित जी के भी पाप नष्ट हो गए और दोनों ही स्वर्ग में गमन किया ऐसा वर्णन है इसलिए भैया यह उनका वह पवित्र आश्रम है राजर्षि शिवमक का छह रात्रि यहाँ निवास करने से दिव्य गति प्राप्त होती है और यहाँ निवास करो विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए राजर्षि शिव के चरित्र का शिवी महाराज के चर्थ का वर्णन किया शिवी के भी सेन तीर्थ का वर्णन है शिवी बड़े धर्मात्मा थे उसी नर के राजा थे और इन्होंने शरणागतों की रक्षा का व्रत लिया हुआ था इनकी परीक्षा करने के लिए इंद्र और अग्नि दोनों आए इंद्र ने वाज का रूप धारण कर लिया था और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर लिया था इंद्र ने कबूतर पर झपट्टा मारा और कबूतर आकर के आपकी गोद में बैठ गया कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो आपने कहा ठीक है तुम निर्भय हो जाओ बाज ने कहा महाराज हम हम भोजन के मारे मर रहे हैं हमारा भोजन आपने क्यों छीन लिया राजा का यह धर्म नहीं है बोले तो हम अपना मांस दे देते है मानस ही तो खाना है तुमको अपना मांस देने में किसी दूसरे की हिंसा नहीं होगी कितना मांस पुलिस कबूतरी के बराबरी का मांस कबूतर को रख दिया गया और वे अपने शरीर को काट काट कर रखने लगे लेकिन कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी था तब राजा ने विचार किया मैं स्वयं ही चढ़ जाता हूँ स्वयं ही जब वह चढ़ गया आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी इंद्र ने अमृत की वर्षा करके राजा को स्वस्थ किया और कहा शरणागत शरणागत की रक्षा करने में आप सबसे श्रेष्ठ हैं आपने संपूर्ण अक्षय लोगों को जीत लिया कह कर के चले गए बोलो शिव महाराज की जय उन्हीं का यह पुण्यदायक आश्रम है यहाँ भी स्नान दर्शन करो कहा भी उन्होंने स्नान दर्शन किया इतना महत्म है समंगा नामक तीर्थ का भी महत्म है यहाँ अष्टावक्र ने स्नान करके अपने शरीर की आठ टेढ़ों को समाप्त कर दिया था अष्टावक्र ऋषि महर्षि कहोड़ के पुत्र एक बार की बात है महर्षि कहोड़ ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ा रहे थे और आपकी गर्भिणी पत्नी रसोई में कुछ सेवा कर रही थी वे आतंक प्रसभा थी एक वेद के मंत्र में अनुदात पढ़ना था अनुदात स्वर को ब्रह्मवत कहोड़ ने उदात बता दिया यहाँ उदात्त स्वर है उदात्त में हाथ ऊपर जाता है तो वो उदात्त न कहकर उदात्त को उन्होंने अनुदात्त था उसको उदात्त बना दिया अनुदात के उदात्त ऊपर, गर्व से ही बालक बोल पड़ा पिताजी अनुदात्त स्वर को उदात्त आप कैसे बता रहे हैं ठीक ठीक वेद पढ़ाइए स्वर में विपर्य होने से मंत्र का विपर्य हो जाता है मंत्र का विपर्य होने से अर्थ में विपर्य हो जाता है फिर क्रिया नष्ट हो जाती है यह सुन करके उनको बड़ा अपमान का अनुभव हुआ कि अभी तो पेट में पेट से ही गलती निकालना शुरू कर दिया बाहर आएगा तो, तो हमको पढ़ाने नहीं देगा अरे टेढ़ी टेढ़ी बातें करता आठ जगह से टेढ़ा हो जा तो गर्भ में ही आठ जगह से टेढ़े हो गए और इधर वर्णलोक में यज्ञ हो रहा था वरुण का पुत्र बंदी का वेश बनाकर जनक जी के यहाँ था वो ब्राह्मणों को बुलाता शास्त्रार्थ करता और जो हार जाता उसे जल में डुबा देता बहुत समय हो गया जब कहोड़ ऋषि लौट कर नहीं आये अस्तावक अपने ममेरे भाई के साथ वहाँ गए जनक जी ने देखा आदर किया पहले तो सभा देखकर इनको हंसने लग गयी जब हंसने लगी तो उन्होंने कहा की मैं तो सोचता था की ये ज्ञानियों की सभा है लेकिन यहाँ तो सब चमड़े का ज्ञान रखने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है चमड़े को देख रहे हैं सब भाई के मारे चुप हो गए इतने तेजस्वी थे आपने राजा से राजा जनक को भी फटकार लगाई तुम्हारे यहाँ ब्राह्मणों को जल में डुबा दिया जाता है ऐसा दुष्ट बंदी है बुलाओ उस बंदी को मैं उससे शास्त्र करूँगा और अष्टावक्र ने बंदी से साक्षार्थ किया है बड़ा अद्भुत प्रकरण है बहुत जल्दी हम उसका विवेचन करके बता रहे हैं अष्टावक्र ने कहा हे बंदी तुम हमारी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद हमारे प्रश्नों का उत्तर दो बोले अवश्य उत्तर देंगे क्या आप पूछना चाहते हैं आपको उत्तर देंगे जनक जी महाराज बोले कि बंदी से शास्त्रार्थ पीछे करना पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम बंदी से बातचीत करने के अधिकारी हो गए बोले ठीक है आप पूछिए महाराज जनक ने पूछा जो पुरुष तीस अवयव बारह अंश चौबीस पर्व और तीन सौ साठ अरे वालों पदार्थ को जानता है वही उच्च कोटि का ज्ञानी और विद्वान है यह सुनकर अष्टावर वस्त्र मुस्कुराए और बोले बारह अमावस्या, बारह पूर्णिमा मिलाकर हो गए चौबीस ऋतु पर्व हो गई छह यही हो गई नाभी महीना हो गए बारह यही अंश हैं और दिन रूप तीन अरे हो गए इसी का नाम है संबत् रूप काल चक्र यह कालचक्र आपकी रक्षा करे जनक जी ने फिर पूछा बोले महाराज दो घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है और बाज पक्षी की बात हटात गिरती है और दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है दोनों किस गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो क्या है बोले महाराज आपके शत्रुओं के घर पे वो कभी न गिरे उसका नाम है बिजली मेघों से उसका जन्म होता है और वह तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर न गिरे राजा ने कहा कि महाराज एक बात बताइए सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है और जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती है और हृदय किसका नहीं होता है और निरंतर बेग से दौड़ता कौन रहता है ये उत्तर दीजिए अस्का ने कहा मत सुपतो न निम्सत चंडम जातम न चोपती अस्मन हृदय नास्ती नदी वेग मछली सोते समय आंख नहीं मूलती अंडा चेष्टा नहीं करता पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी वेग पूर्वक दौड़ती रहती है जनक जी ने चरणों में प्रणाम किया बोले आप देखने में ब्राह्मण हैं आठ नौ साल के लेकिन आप महान ब्रह्म से सम्पन्न है अब तो बंदी से उन्होंने शास्त्रार्थ किया अब बंदी के शास्त्रार्थ की बातें हैं बहुत अच्छी कहने योग्य बातें हैं थोड़ी गंभीर जरूर हैं, लेकिन उनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे क्योंकि आज कथा का समय पूर्ण होने वाला है जय जय श्री राधे हरी शरणम हरी शरणम हरी श हरीश ईशं हरी श हरी श हरी शरण हरी शो हरी शरण हरी शौ हरी शौ हरी हरी शो हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शो हरी शरण मादु हवि प्रजनन मे असुद वीर सर्व गुस्वताए आत्मसनि प्रजासन पशुसन सन् भयस नि प्रजा बहुलाम मे कौन भयोरे तो अस््सुत्त आरती पाथि सारथी की चक्रधर योगेशर हरि आरती पाथि सारी की चक्रधर योगेश्वर हरि की असुर जन धर्म नाशकारी असुर जन धर्म धरा पर संकट अति भारी संकट प्रजा संत्रस्त हुई सारी प्रजा संत्रस्त हुई दोष संहार के की चक्रधर योगेश्वर हरि की आरती पारती चक्रधर योगेश्वर हरि की मनु मय दुर्योधन पापी शकुन धृत राश कु दम्भी शकुन धृत राश कु दम्भी कर्ण दुष्सन खल संगी कर्ण दोषासन खाप तरुपूर्ण विनाशन की चक्रधर योगेश्वर हरि की आरती पार्थ सारथि की चक्रधर योगेश्वर हरि युधिष्ठ भीजुन बंधु नकुलव पुण्य सिंधु द्रौपदीप था सरल साधु धर्म ध्रुव रक्षण कार्य की चक्रधर योगेश्वर हरि की हारती पार्थ सारथी की चक्रधर योगेश्वर हरि की द्रौपदी शाक पत्र खाए विदुर घर कृष्ण स्वयं आए भीष्म का पण रखने धाये पार्थ है सेवा कार्य की चक्रधर हरि की आरती आरते की चक्रधर योगे हरि की चक्रधर योगे हरिकी जलि नो शीथिलीकरणम पुष्प देवताय वंदनम हस्ताभ्यात्मा वंदनम पात्र मध्य सतो भ्रांत केशवोपरी द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत हमारा संकल्प ठीक है